परमहस परिवराज का चार्य स्टोदर्शन श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदान स्वामी श्री लक्ष्मो की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जा श्री श्री राधा पार सार्थी जी की ज श्री श्री सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जा श्री श्री गौर निताई कीौर प्रेमानंद आल ग्लोरिस्टमिस्टम जय श्री नम विष्णुपा कृष्णप्रृठा भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नमी मिले नमस्ते सारस्वदे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पदेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वाधर शिवासाधि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम नमो भगवते ओम भगवते ओ ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवा कृष्ण कृपा करे कोन कृष्ण कृपा करे कोन गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाया कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने गुरुवंतर्जामी रूपे शिखायापण्य ज़्ण कृपा कर ज़्ण जब किसी भाग्यवान व्यक्ति पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब दो तरह से उस उसको हेल्प करते हैं अपने को समझाने में एक तो बाहर से गुरु के रूप में और भीतर से अंतर्जामी परमात्मा के रूप में इनको अंतर्जामी कहते हैं जो भीतर में रहते हैं और भीतर की बातों को मन के तरंगों को सब कुछ जानते हैं बल्कि वही प्रेरणा देते हैं तो उनको अंतर्जामी कहते हैं भगवान सबके हृदय में पर किसी भाग्यवान पर जब वो कृपा करते हैं भाग्यवान मतलब साधु संगयुक्त व्यक्ति जब कोई व्यक्ति साधुओं के संग में होता है और भगवान के विषय में सुनता है अधिक से अधिक भगवान के बारे में बोलता है कीर्तन करता है तो उसको भाग्यवान कहा गया है भाग्यवान ऐसे ही निर्विशेष चीज नहीं है किसी भाग्यवान पर कृपा कर भाग्यवान वो है जिसे साधु संग प्राप्त है और साधु संग में भगवान की कथा में कीर्तन में रमा हुआ है उसको भाग्यवान कहा ऐसे भाग्यवान पर कृष्ण जब उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो बाहर से हेल्प करते हैं गुरु के रूप में आचार्य के रूप में और भीतर हृदय में परमात्मा के रूप में सिखाए आपने अपने विषय में उपदेश करते हैं भगवान भीतर से भी सब करने लगते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब भगवान हेल्प करते हैं अन्यथा परमात्मा रूप से रहने पर कुछ करते नहीं हैं सबके हृदय में है सम हैं लेकिन किस पर कृपा करते हैं एवं सतत युगता ये भजता प्रीतिपूर्वकम नहीं कैसा मेवाथम हम अज्ञान केसाम नहीं केसम मत चेता मद्गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंत मान नि दुष्यंत च रमंत तो उनके हृदय में वे काम करने लगते हैं अनंत ज्ञान के स्रोत तो भगवान हैं ही सब कुछ आय में लेकिन उसको वे मदद करते हैं जो भजन में लग जाते हैं इसीलिए यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है कौन नहीं है वो कई लोग कौन पढ़े कौन बंगला शब्द है कौन मान किसी किसी भाग्यवान भक्त पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब तो भीतर से ही वे ज्ञान देने लगते हैं अंदर ददामी बुद्धिजुगम तम जेना मामोपयांत मैं बुद्धि जो देता हूँ जिससे मेरे पास आ जाते हैं इसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने गुरु अंतर जामी सिखाया आपने तो भीतर से तो ज्ञान देते ही हैं बाहर से भी अपने चर्चा द्वारा कथा द्वारा सत्संग द्वारा और सब हेल्प करते हैं गुरु के रूप में गुरु वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि होता है इस सदा ध्यान रखना चाहिए तो गुरु बाहर से किस प्रकार हेल्प करता है किस प्रकार से कृष्ण शिक्षा देता है उपदेश देता है कृष्ण के विषय में वो बोलता है कृष्ण के भक्ति की शिक्षा देता है और विशेष करके कृष्ण के गुणों का वर्णन करता है यही है गुरु के द्वारा सहायता है बाहर से भगवान श्री कृष्ण मदद करते हैं कृष्ण नहीं ये दोनों काम करते हैं गुरु में भी प्रविष्ट होते हैं बाहर से वे अपने विषय में बुलवाते हैं बहुत से उपदेश कराते हैं और भीतर से स्वयं अपने रूप से अंडरस्टैंडिंग देते हैं भीतर से वो कथा कथाथा नहीं कहते हैं परमात्मा अपने आप साम ज्ञान दे सहर से कथा सत्संग आदि कर कराते हैं देते हैं इसको उद्धव जी ने कहा है तो श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं यह श्लोक आया है जब श्री भगवान यदवंश का उपसंहार करके विनाश करके और अपने परम धाम जाने के लिए प्रस्तुत थे अपने नित्य द्वारका धाम बैकुंठ धाम में जाने के लिए प्रस्तुत तो श्री उद्धव जी उनके पास पहुंचे, उस समय श्री भगवान अकेले थे प्रायः वे जादवों के साथ बैठते थे सुधर्मा सभा में जहाँ तहाँ हजारों लाखों लोग उनको घेरे रहते थे लेकिन उस समय भगवान बिल्कुल अकेले थे अभी जादुओं का संघार नहीं किए थे प्लान कर चुके थे अकेले थे और अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखे थे ऐसा उद्धव जी पहुंचे और भगवान शिर के पास वे रोने लगे कहने लगे मैं समझ रहा हूं कि आप सारे संबंधियों को छोड़कर के सबसे स्नेह तोड़ करके अब आप अपने धाम में जाने के लिए प्रस्तुत तो मैं आपके साथ चलूँगा मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूं मैं आपके साथ रहा हूं तो भगवान ने पूछ दी कह दिया कि क्या माया से डरते हो क्या तो वे कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु मैं माया से नहीं डरता आपके विरह के दुख से डरता हूं आपके माया को तो हम भक्त लोग आपका उच्छिष्ट खा करके जीत लेते हैं आपका छोड़ा हुआ वस्त्र पहनते हैं आपकी छोड़ी हुई माला पहनते हैं और आपका उच्छिष्ट खाते हैं माया को तो हम इसी से जीत लेंगे लेकिन हमको मत छोड़िए ले चलिए लेकिन भगवान ने कहा कि देखो मैं भी जा रहा हूँ अपने धाम इस जगत में मेरे बाद यदि मेरा कोई प्रतिनिधि है तो तुम हो इसलिए तुम मत मेरे साथ चलो तुम इस पृथ्वी पर रहो और मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को बांटो इस संसार में भगवान की इच्छा रहती है कि संसार में कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए कृष्ण भक्ति का इसलिए भगवान उद्धव जी को रखना चाहते थे उद्धव जी ने कहा कि मैं कैसे जीवंगा मैं आपके विरह में कैसे रहूंगा? जब समझ गए कि श्री कृष्ण हमको रखना चाहते हैं तो कहे कि ठीक है तो हमको वो शिक्षा दीजिए जिससे मैं जी सकूँ आपके बिना तब भगवान ने उपदेश किया था या जिज्ञासा उद्धव जी ने किया कई श्लोक हैं श्लोका तो कहते हैं नोपयत कवयस्तवेशुषा प्रकृतमृद्ध यंतर स्मर युभृता अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगत नक्ति इस संसार में आप जो जीवों का उपकार करते हैं आपके उपकार का बदला कोई नहीं चुका सकता है यदि ब्रह्मा जी के समान आयु मिले अरबों खरबों वर्ष की आयु मिले और निरंतर आपकी सेवा कोई करे फिर भी आपके अपने जो उपकार किया है उसका बदला नहीं चुका सकते कोई भी कवि विद्वान उसको नहीं चुका सकता ब्रह्मयुशापी तो भगवान तो जगत का हित करते ही है पर उनका सबसे बड़ा उपकार का कार्य क्या है कि आचार्य चैत्य बपसा स्वगतिम व्यनक्ति आप गुरु के रूप में और परमात्मा के रूप में स्वगति अपने विषय में जो तो ज्ञान देते हैं सिखाते हैं यही सबसे बड़ा उपकार विश्व की सृष्टि करके जीवों का उपकार तो भगवान कर ही रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा उपकार है ज्ञान देना जीवों को अपने विषय श्री के विषय में तो आप स्वगति वे व्यक्त करते हैं स्वगति अपने स्वरूप को अपनी लीला को अपने धाम को सबके बारे में समझाते हैं यही उपकार है वैसे परमात्मा के रूप में भगवान हैं सबके हृदय में वो तो स्वाभाविक नियम से हैं लेकिन जब वे गुरु के रूप में मिलते हैं तो यही जीव का सबसे बड़ा उपकार है तो आचार्य चैत्य बपसा आचार्य बपसा और चैत बपसा चैत मतलब पूंजीभूत चेतना परमात्मा इन दोनों के द्वारा स्वगतिम वनक्ति और अशुभम विधुन्वन अशुभ का नाश कर देते हैं। साधु संगे कृष्ण भक्त श्रद्धा यदि है भक्ति फल प्रेम है संसार जय छाए। साधु संग में साधुओं के संग में यदि कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा हो जाती है श्रद्धा दृढ़ विश्वास की यही हमें करना है यही हमारे जीवन का परम लाभ है भक्ति के प्रति जो ऐसी दृष्टि हो जाती है तो भक्ति का फल मिलता है कृष्ण प्रेम और संसार बंधन समाप्त हो होना ये तो अनुसंगिक फल है संसार समाप्त हो जाना संसार मतलब जन्म मरण का बंधन ये तो अनुसंगिक फल है इसके लिए भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है अनुसंगिक फल कहते हैं जो मुख्य फल के साथ अपने आप लगा हो जैसे कोई व्यक्ति चावल खाने के लिए खेती करता है तो चावल की भूसी और पुआल अपने आप हो जाता है चावल तो मिलेगा ही चावल की जो भूसी है और पुआल इन तो दोनों मिलते हैं इसको आनुषंगिक फल कहते हैं महाफल के साथ जो लगे हैं लगे हैं अपने आप कृष्ण प्रेम मिलेगा ये महाफल है इसके साथ साथ संसार नष्ट हो जाना जन्म मरण मिट जाना है तो आनुषंगिक हो तो पुआर और घूषी जैसा अपने आप मिलेगा तो वो इच्छा नहीं होती है भक्त की कि हमारा संसार छाय हो और न तो इच्छा होती है कि हमारे संसार रहे वो इसके विषय में सोचता भी नहीं है कृष्ण के पीछे रहता है साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि है हाँ। वैष्णव संग में यदि कृष्ण भक्ति के प्रति झुकाव हो जाता है श्रद्धा हो जाती है तब कृष्ण भक्ति फल प्रेम है हाँ। संसार कथा मत्कथ है यह स्तुपान ना न निर्वीण नतिशक्तो भक्ति जोग से सिद्धिद एकदश में पुनः उद्धव जी का उद्धव जी को भगवान उपदेश करते हैं केवल भक्ति में श्रद्धा होने से भक्त को प्रेम मिल जाता है और संसार नष्ट हो जाता है इसी को सिद्ध कर रहे हैं भगवान स्वयं कहते हैं यदि जतिच्छा से सौभाग्य से किसी शुभ कर्म से या साधु कृपा से मत कथा दौ जा श्रद्धा तो यह पुमान किसी पुमान किसी पुरुष की किसी जीव की मनुष्य की यदि श्रद्धा हो जाती है कहाँ मत कथा दौ मेरी कथा आदि में भगवान के भक्ति के बहुत से अंग हैं सबसे मुख्य है कथा कथा आदि, कथा ही प्रथम है तो यदि मेरी कथा आदि में श्रद्धा हो जाती है किसी पुरुष की और मेरा भक्त होता है तो प्रायः कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा वैराग्य हो और यह भी नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा असक्त है घर में बहुत असक्त भी नहीं होता है और बहुत बैराग भी नहीं होता है पर ए, किस चीज में उसका मन लगता है मेरी कथा आदि में कथा हो तो जरूर जुट जाएगा कोई भक्त बात कर रहा हो एक घंटे की दो घंटे की कथा या सप्ताह कुछ भी करना तुम तो वहाँ तो चला ही जाएगा हर गृहस्थ घर का काम भी देखना है लेकिन निर्वीण है लेकिन अति निर्वीण नहीं है तो देखना पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई है और क्या क्या विलुप्त तो नहीं है अति निर्वीण नहीं है और ना तो अति असक्त मध्यम मार्ग तो भक्ति योग सिद्धिदा उसके लिए भक्ति योग सिद्धि प्रदान करता है भक्ति योग जिसमें कथा श्रवण ही मुख्य है इसके लिए बैरागी होना बहुत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है और ना तो बहुत अशक्त हो जाए घर में असक्त होगा वो तो मरेगा फंसेगा अति वैराग्य हो गया तो भक्तों के समाज में नहीं बैठ पाएगा है ना? अति वैराग्य भी बहुत खराब है भक्तों के समाज में रहना चाहिए मृत्यु ये नहीं कि अकेले अपना आसन गोल की और एकांत में बैठे आराम से सो रहे हैं कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो उसके लिए ज्ञान योग है और अशक्त है तो उसके लिए कर्म योग है लेकिन न तो असक्त है न बैरागी है बीच में है तो उसके लिए भक्ति जोगो अश सिद्धिद भक्ति जोग उसको सफलता देगा मतलब भक्ति योग सबके लिए है थोड़ी जरूरत है कि घर में ज्यादा असक्त ना हो ज्यादा आसक्त हो जाएगा तो तो ये कथा आदि भी नहीं करेगा संडे तक को <laughs> और दिन तो आदमी बहाना करके जीता है कि बच्चों का एग्जाम है ये है वो है वो है और संडे को जो स्वभाव है आदत है मन का शरीर का वो विजयी होता ही कितना दिन बहाना काम करे तो इसको कहते हैं आशक्ति आशक्त पूरा पूरा धसा हुआ घर में व्यस्त तो अति असक्त व्यक्ति के लिए भक्ति जो सिद्धि नहीं है सिद्धि देने वाला नहीं और न तो अति निर्वीण को जो तो समाज से भागता रहता है भक्तों के समाज से तो उसको भी ज्ञान योग ही कुछ देगा तो देगा भक्ति युग क्या करे हो भक्ति युग में हमेशा समाज चाहिए भक्तों का समाज महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नक्ष है महत कृपा के बिना किसी भी काम से भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता महत कृपा बिना कोई कर्मे भक्ति ना है। बहुत से उपाय देखे जाते हैं यह करो यह करो यह करो करो लेकिन महत कृपा के बिना कृष्ण में प्रेम नहीं हो सकता है कृष्ण भक्ति दूर रहो कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है नहीं संसार न क्षय संसार बंधन संसार खास करके परिवार को कहते हैं और संसार में ऐसे संसार का मतलब पहला मतलब है पत्नी और दूसरा मतलब है बच्चे मुख्य यही दो हैं संसार बंगाल में पूछा करते हैं महात्मा की तुमने संसार किया कि नहीं एक बार कुरुणा सिंधु जी महाराज भागवत निवास में हमसे पूछे बहुत वर्ष पहले की बात है कि संसार किया है कि नहीं संसार किया कि नहीं मैं तो बिल्कुल समझा ही नहीं बिल्कुल नहीं समझा कि क्या बोल रहे हैं हमारे पास एक मंगल जी व्यक्ति थे वो कहे ये पूछ रहे हैं कि विवाह किए हैं तब मैंने कहा कि नहीं महाराज नहीं बाबा हमने संसार नहीं, नहीं किए तो संसार शब्द का स्थूल अर्थ है पत्नी और बच्चे इनकी भी आसक्ति नहीं जा सकते साधु कृपा के बिना भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात है और संसार का और बृहद मतलब और भी है सूक्ष्म अस्थूल अर्थ में किया संसार का तो महत कृपा बिना बिनु को भक्ति न किसी भी काम से भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती है भक्ति का अर्थ है प्रेम और कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न क्षय कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है संसार भी नष्ट नहीं होता क्षय नहीं होता कर्म बंधन नहीं मिलता इसी को राजा गण से श्री भरत जी कह रहे हैं जल भरत जी कह रहे हैं रहु गणित तपसा न जाति न चेत जया निर्वपणा गृहाशा नलाग्नि सूर्य बिना महत्जिषेक इसके पहले उन्होंने भगवान का वर्णन किया कि श्री भगवान सर्वसार हैं नारायण के बारे में बोले तो इसके बाद कहते हैं राजा रघुगण से रहुगण ए यह श्री भगवान की प्राप्ति या उनका ज्ञान ए तपसा न जाती न प्राप्त होती तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे या उनका ज्ञान नहीं होगा रहु गणित तक तप तपसा न जाती न तो इज्जया इज्जया से भगवान नहीं मिलते इज्जया से यज्ञ करना अली पूजा करना भगवान की पूजा नहीं अन्य बहुत से कर्म है जिसमें बहुत पूजा की जाती है यज्ञ किया जाता है तो इज्जया से भगवान नहीं मिलेंगे न चेज निर्वपणार्थ और न तो बहुत दान देने से नितम वपन करने से वपन का अर्थ है बोना आदमी दान करता है तो दान का ये रहस्य है कि एक बीज बोएगा तो दस बीस हजार बीज बन करके आएगा फल बनकर आएगा प्राय लोग इसीलिए दान करते हैं संसार में अरे दान बहुत अच्छा काम है कुछ देंगे तो हमेशा आगे मिलता रहेगा वास्तव में दान करने से ही धन बना रहता है ये सिद्धांत तो इसको निर्वपण कहते हैं कई लोग तो खूब बोते रहते हैं खूब बोते हैं। कुछ खिलाना भोजन कराना कपड़ा बांटना दवाई देना विद्यालय खोलना ये अस्पताल खोलना इत्यादि तो बहुत दान देते हैं तो इसको नीलवपण कहा गया वपण माने बोना बोते हैं जिससे कि आगे काट सकें अच्छा से फसल <laughs> बहुत अच्छा स्वर्ग भी मिले या आगे जन्म हो तो सुखी रहें तो ये फल होता है लेकिन ये बोने से दान देने से कृष्ण की भक्ति नहीं हो पाती प्रेम नहीं होता है कोई केवल यह काम केवल करे कि हम बस जप न करे साधु का संग न करे कथा न सुने और खूब दान अपना चलाता रहे लंगर जहां तहां चला रहा है इससे भगवान में प्रेम नहीं होगा भगवान में प्रेम करने का दूसरा तरीका है वो है महत्संग और महत्संग में भगवान के बारे में सुनना सुनने से प्रेम होगा तहे हे इतना तपसा न जाती न चिजया निर्बपण गृह और न तो गृह से होगा कई लोग सोचते हैं कि हम घर गृहस्थी का ठीक निर्वाह करेंगे नियमों का पालन करेंगे तो हमारा संसार क्षय हो सकता है या भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो सकती नहीं सब जगह नकार रहे न लगा रहे न तपसा तो तपसा न जाती न जाती न चेत जिया और निर्वागृहाल न छंदा न तो वेद की पढ़ाई करने से ये मिलने वाला है कृष्ण प्रेम वेद बहुत पढ़ने से सुनने से नहीं होगा न छंदा छंद कहते हैं वेद को न छंदा और न जलाग्नि सूर्य और न तो जल में खड़ा होकर के तप करने से और न आग तापने से और न सूरज के प्रचंड किरण में मरने से मिलेगा जल अग्नि और सूर्य ये वास्तविक से शुद्धि होती है कोई व्यक्ति अगर अपने को शुद्ध करना चाहता है तो जल में जाड़े के दिन में आकंठ खड़ा होकर के कोई मंत्र जपता है जल का अथवा किसी तीर्थ का भरोसा किया है कि हम इसका पानी पीते हैं नहाते हैं तो किस प्रेम मिल जाएगा नहीं जल से नहीं मिलेगा जल क्या करेगा आवास या ब्रज के जल से संबंधित बात नहीं कर रहे है। राधा कुंड का जल या गोविंद कुंड का पावन सरोवर का ये जल तो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है अन्य जल के लिए बात हो रही हैं अग्नि कई महात्मा अग्नि तापते हैं नियम से करेंगे जब करें या न करे आग तापे गर्मी के दिन में अपने चारों तरफ हैं। आग बुझते हैं और उसके बीच में बैठ करके भजन करते हैं। तो हे राजा रहुगण शरीर को हीट देने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा न तो ठंडा करने से मिलेगा जल नहीं और ना तो गर्म करने से मिलेगा न है और ना तो सूरज की आंच सहने पर किरण सहने पर बिना महत्पाद रजो अभिषेकम महत्वपूर्ण श्रेष्ठ वैष्णव के चरण रज में जब तक आदमी अभिषेक नहीं करे, बिना महत्पाद रजोभिषेकम महत, रजो महत चरण कमल के रज का जब तक अभिषेक नहीं करेगा उससे अभिषेक अपना नहीं करेगा तब तक, तक नहीं होगा तो मुख्य चीज यही है कि महत्वपाद रजो अभिषेक रज अभिषेक एक दो धूल नहीं रज लेकर के अभिषेक करे ये रज अभिषेक का अर्थ पूर्ण सलन में हो जाना यही अभिषेक अभिषेक का ये अर्थ नहीं धूल इकट्ठा करके और एक आध बाल्टी डाला करें अपने पर यह अभिषेक नहीं है अथवा पानी में घोल करके चरण धूली को और इसके बाद उससे नहाया करें ये अर्थ नहीं है बाद रजो अभिषेक का अर्थ है कि शरणागति ग्रहण करना पूरा पूरा और भगवान की मूर्ति में लग जाना बिना महत्पाद रजो अभिषेक महतम पाद रजो, पाद रजो यदि कोई साधु संग नहीं कर रहा है वैष्णो संग नहीं कर रहा है वैष्णव संग में भगवान की कथा को कीर्तन को नहीं कर रहा है तो अब कुछ भी करे तपस्या करे या वेद पढ़े यज्ञ करे दान करे कुछ भी करे ये नहीं हो अवश्य ये सब शुभ क्रियाएं हैं उसका फल होगा कुछ और फल होगा लेकिन कृष्ण में भक्ति प्रेम उत्पन्न नहीं कराएंगे कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है महत्जोक्स यही बात श्री प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा था जब हिरण्य ने पूछा कि बच्चों से तुम्हारी भिन्न बुद्धि कैसे हो गई सारे बच्चे तो मैटेरियलिस्टिक हैं माया की बात करते हैं पढ़ते हैं जो सिलेबस दिया गया है वो पढ़ते हैं और तू एक भिन्न बात बता रहा है। क्या प्रहलाद महाराज ने बताया कि तत्साधुमन ने असुर देहि नाम सदा चनुग्न धियाम असद और इसके बाद बोले हाँ यही बात बोले थे कि पिताजी मैं इसी बात को सबसे अच्छा मानता हूँ ये घर गृहस्थी से मुक्त होकर के वृंदावन में जा करके भगवान का आश्रय लिया है यह सब समय चित उद्दिग्न रहता है क्योंकि इसमें औसत वस्तुओं को पकड़ना है जो सदा नहीं रहेंगे तो चित्त उद्युग्न होता है इसलिए घर गृहस्थी को छोड़कर जो अंधेरे कुएं के समान है हितवात्म पातम गृहमंधकूपम इस अंधकूप से मुक्त होकर के और कहीं वन में जा करके भगवान हरि का आश्रय लिया जाए तत्साधु माने है मैं इसी को अच्छा मानता हूं तो हिरणकश्यपू ने प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारी मति ऐसे कैसे हो गई तुम्हारी मति कैसे ऐसे हो गई तो प्रहलाद महाराज डायरेक्ट उत्तर नहीं देते हैं कि श्री नारद जी के संग से हमारी मति कृष्ण में लग गई वे यही उत्तर देते हैं मेरी जैसी मति लगी है ऐसी मति कैसे नहीं लगेगी ऐसी आए, मति कैसे नहीं होगी इस तरह से निगेटिव उत्तर दे रहे हैं नैसाम नयसा मतीवद्रुक क्रमांगजो भी वृणीत जावत पिताजी इस संसार में जो लोग फंसे हैं जैसे आप कैसे <laughs> बोल रहे हैं तो ऐसे लोगों की मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श तब तक नहीं कर सकती है अर्थात कृष्ण में मति तब तक नहीं लगेगी जब तक मही असाम पादरुजो भी से कम न वृीत जावत जब तक निष्किंचन अकिचन महत्पुरुषों के श्रेष्ठ वैष्णवों के सरल रज में वो अभिषेक नहीं करता है तब तक ऐसी मती आ नहीं सकती तो भगवान चैतन महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि महत कृपया बिना कौन में भक्ति ना है कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार न छ है इसी के लिए दो उदाहरण दिए रहु गण और नए अतः सारा शास्त्र सब तरह से इसी एक साधन पर जोर देता है साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र कव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि इसके बाद ही ये ये श्लोक है साधु संघ साधु संघ दो बार विप्सा किया गया दो बार इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे अधिक जो जोर है किसी साधन पर कि कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा तो साधु संग साधु संग साधु संग करने के लिए कहा साधुओं के संग से भगवान के तरफ तुरंत झुकाव हो जाता है केवल झुकाव ही नहीं मती दृढ़ लग जाती है उनकी बातें सुनकर कर के उन, उनका आचरण देख करके भगवान में किस तरह शक्त होते हैं इसको देख कर सुन करके और मती लग जाती है इसलिए सबसे बलवान साधन है साधु संघ साधु संग होने से सारी भक्ति होने लगती है इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सेवरी से कहा कि प्रथम भगत संतन कर संग दूसर रतिम कथा प्रसंग प्रथम भक्ति है मेरे भक्तों का संग करना है तो भक्तों का संग होने पर तो और सारी भक्ति होने ही लगती है वैसे कथा पर और जोड़े हैं जोर दे रहे हैं दूसर रतिमम कथा प्रसंग दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रीति करना दूसर गति मम कथा तो हम लोग इस बात को सुनते हैं साधु संग साधु संग, तो इसकी महिमा को समझना चाहिए अद्भुत साधन तो है यहां सब सर्वशास्त्र कह सभी शास्त्र इसी पर जोर देते हैं साधु संग साधु संघ सर्वशास्त्र कह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है थोड़े देर के लिए भी यदि साधु का संग किया जाए तो मती की धारा संसार से हटकर भगवान के तरफ चल लेती है थोड़ा ही चाहिए यदि मान लीजिए कोई रेल है रेलगाड़ी जा रही है एक तरफ इंजन जा रहा है रेल साथ में है उसको अगर उल्टा मोड़ना है तो कोई उपाय होना चाहिए ना अगर उसको अगर मान इंजन आगे है वो रहा है तो यदि गाड़ी को ट्रेन को हम लोग गाड़ी ट्रेन को ही गाड़ी कहते हैं तो ट्रेन को यदि पीछे चलाना हो इंजन को पीछे लाना हो तब क्या करेंगे जरूरी है कि इंजन आगे होना चाहिए तो क्या करेंगे कोई जंक्शन प्राप्त करेंगे जंक्शन पर आने पर कई ऐसे लाइन होते हैं जहाँ से इंजन को काट कर आगे से ले जाते हैं पीछे जोड़ते हैं चला सकते उल्टा चला सकते हैं तो संसार में चित्त की धारा जा रही है विषय भोगों में और क्या क्या में इसको कृष्ण के तरफ करना है तो जंक्शन की जरूरत है और जंक्शन ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनके संग से जिनके बातों से मन या चित या मति भगवान की तरफ लग जाती जहाँ से मुड़ा जा सकता ऐसे तो जनरल चल ही रहा है चित्त और इंजन ले जाएगा संसार के तरफ ही लेकिन मुड़ना हो बिल्कुल भगवान के तरफ तो जंक्शन चाहिए इसके लिए साधु संग चाहिए लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है थोड़ा संग चाहिए और तो सर्व सिद्धि होती है सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसमें कृष्ण प्रेम तो मिलता ही है यही मुख्य फल है लेकिन इसके साथ सर्व सिद्धि तुलया मे न स्वर्गम न पुनर्भव भगवत संग मृत ये चैतन्य चैतामृत क्या है वास्तव में भागवत ही है सब जगह भागवत का श्लोक भरे पड़े हैं यह श्लोक भागवतम में सर्वप्रथम नैविशारण्य के ऋषि जन बोल रहे हैं सुध जी से सुध जी जब कथा सुना रहे थे तो इतना उन्हें सुख मिला इतना सुख मिला कि इस सुख से जो तुलना कर रहे हैं तो कहते हैं ना तुलया आप भगवान कृष्ण की कथा कह रहे हैं आपका संग मिला है तो हम तो न तुलया मवे नापी न स्वर्गम न पुनर्गम तुलया मवे नापी ना स्वर्गम न पुनर्भ न स्वर्गम ना, ना, ना पुनर्व साधु के लव मात्र के संग से स्वर्ग के सुख की तुलना नहीं हो सकते स्वर्ग में अपार सुख है तेतम भुगतवा स्वर्ग लोकम विशालम भगवान स्वयं कहते हैं कि स्वर्ग में विशाल सुख है कई गुना इस पृथ्वी से सुख है और लाखों लाखों वर्षों तक सुख रहता है लेकिन ऋषि लोग भगवत कथा सुन के साधु के संग से जो सुख मिला उस आवेश में बोल रहे हैं कि तुल्या लवे नापी न स्वर्गम ना लौ मात्र के भगवत संगी के संग से भगवत संगी के संग के लौ मात्र से स्वर्ग की तुलना नहीं कही स्वर्ग का सारा सुख लाखों करोड़ों वर्ष तक साधु के एक संग एक मिनट के संग के बराबर है ही नहीं कह रहे हैं उससे भी न तुलया माँ ये कोई तौल ही नहीं कोई नाप ही नहीं है तुलिया में लवे नापी न ना भगवत संगी संगस्य लवे नापी न ना तुलया में किम स्वर्ग सुखम स्वर्गम स्वर्ग का सुख एक तरफ एक एक तराजू पर रखा जाए दूसरे पर लव मात्र साधु का संग तो, तो तराजू क्या तो जरूरत है इसमें तो निश्चित है कि साधु का संग है तो इसलिए न तुल आम ये सब तराजू फराजू फेंकी है इसकी कोई जरूरत नहीं तोना तो उस वस्तु को जाता है जो लगभग एक बराबर हो तो एक तरफ अपार स्वर्ग का सुख और दूसरी तरफ साधु के साथ भगवत कथा का सुख इससे कोई तुलना ही नहीं और न अपुनर्भवन और न तो मोक्ष सुख से इसकी तुलना की जा सकती ब्रह्मानंद मोक्ष सुख एक तरफ या भक्ति सुख के आगे अगर भक्ति सुख रसामृत सिंधु है तो वह एक बहुत छोटे गड्ढे के समान है जिसमें पानी और शुद्ध भरा है ये तो रसामृत सिंधु है लौ मात्र का संग भी रसामृत का सिंधु और दूसरा जो सुख है श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं खादो तक खादो तक सौ गड्ढा में इकट्ठा हो गया है पानी और वो भी गाँव के निकट का गंदा पानी उससे तो कोई तुलना है ही नहीं एक तरफ अमृत का समुद्र है दीप्य है भक्ति में इतना सुख और एक तरफ शुद्ध तो भी पानी हो तो गड्ढा में थोड़ा सा है ब्रह्म सुख को ब्रह्मानंद को खाद्योद खाद्योदक कहा गया है गड्ढे का जल और भक्ति के सुख को अमृत समुद्र कहा गया तुल्यामान लवी नी न स्वर्गम नाम पुनर्भवम भगवत संग संग मर्त्या नाम की मदद जब ए, साधु के क्षण मात्र के संग से स्वर्ग के सुख की तुलना नहीं की जा सकती मोक्ष सुख की तुलना नहीं की जा सकती तो फिर मनुष्यों को जो सुख प्राप्त है इस पृथ्वी पर वो अपने को सुखी मानते हैं कुछ खा कर पी कर देह करके टच करके इस सुख की क्या तुलना की जा सकती है जब स्वर्ग के सुख की तुलना नहीं होती है और लवे नापी लौ मात्र के संग से भी फिर पूरा दिन पूरा सप्ताह महीना साल भर सुख मिले साधु का संग तो उससे कैसे तुलना हो सकती है लौ मात्र के संग से तुलना नहीं हो सकती भगवत संग संग जो भगवत संगी है श्री भगवान में अटैच है संगी संगी उसको कहते जिसको संग है संग जिसको प्राप्त है उसको संगी कहते हैं किसका संग भगवत संगी भगवान का संगी है भगवान में अटैच है और भगवत संगी के लव संग भगवत संगी के साथ किया जाए दो चार मिनट भी तो उससे स्वर्ग के सुख की कोई तुलना नहीं है ब्रह्म सुख की तुलना नहीं है फिर मनुष्यों को क्या सुख है ये दिल्ली बम्बे में क्या इस नरक में रखा है पर यहीं पर लोग मस्त हैं हम बहुत सुखी हैं ये है, वो सबसे बड़ा सुख है साधु का संग जिसको नैवि साधारण के ऋषिजन समझ रहे हैं उनको इतना सुख मिला इतना सुख मिला कथा से कि सुख जिसे लोग कह रहे हैं कि आप हम प्रकट अमृत पिला रहे हैं हम यज्ञ करते करते मर रहे थे कर्मल रस में नाना श्वास है धूम धूम्रात्म नाम भगवान आपा यति गोविंद पाद पद्म हम इस कर्म में विश्वास नहीं करते हैं हम जो जग कर रहे हैं जग बंद कर चुके और इस कर्म में हमारा भरोसा नहीं है ये देह को तो धूमिल कर ही दिया है मन भी धूमिल है क्या प्राप्त होगा कुछ ठीक नहीं कहाँ तक ले जाए इस कर्म क्या दम है आप तो प्रत्यक्ष में ही गोविंद के चरण कमल का मादक मधु पिला रहे हैं हम बहुत सुखी हैं इसी से कहते हैं तुलिया माँ लवे ना पी न स्वर्गम ना, ना पुनर्भवम भगवत संग संग से अमृत्या आशीष माने भोग मनुष्यों को जो भोग मिलता है उससे कैसे तुलना की जा सकती साधु के सामने जब स्वर्ग से तुलना नहीं तक कि मुक्ति के सुख की भी कोई तुलना नहीं। कृष्ण कृपालु लक्ष्य करिया जगत अक्ष उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का बहाना करके संसार को उपदेश दिए हैं सबको गीता का उपदेश तो कहते हैं सर्वगुहतम भूय श्रेणु में परम बच इष्टो में दृढ़ हितम हे अर्जुन अब एकदम सारी गीता में जो उपदेश किया हूं उसमें से निचोड़ असली बात सुना सर्वगुहतम सबसे रहस्यमय अर्थात सार गीता का बता रहा इसको ध्यान से सुनो इसलिए शब्द लगा मेरा सुप्रीम उपदेश इससे बढ़कर करके कोई उपदेश नहीं है फाइनल परमम बच मेरे परम बचन को सुनो और तुम मेरे भक्त हो इष्ट हो और दृढ़ तुम मेरे शुद्ध भक्त हो अविचल भक्त हो दृढ़ भक्त हो इसीलिए मैं तुम्हारा हित करने के लिए बोल रहा हूँ बक्षा मित्य हित मैं तुमको बेनिफिट देने के लिए तुम्हारा हित करने के लिए बोल रहा हूँ और मेरे उपदेशों का सबसे उच्च उपदेश सबसे फाइनल मन मना भव मदभक्तो मद्याची माम नमस्करु ये चार उपदेश है भगवान के यही गुह्यतम उपदेश मामे वे शस्य सत्यंत प्रति जाने में और इस उपदेश के फल को बता रहे मन मना भव पहले बताया मन मना भव मुझमें मन लगाओ ये एक अर्थ है लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है मन मना भव मेरे मन वाला बनो अपने मन में कुछ मत रखो तुम कुछ संकल्प विकल्प मत करो मेरे मन में जो है वही तुम्हारे मन में होना चाहिए अर्थात तुम्हारा मन खत्म होना चाहिए हमारा मन जो है वही तुम रखो मन मतलब संकल्प विचार मैं जो कहता हूँ वो करो ऐसे ये अर्थ किया जाए कि भगवान में मन लगाना चाहिए कृष्ण कहते हैं मुझमें मन लगाओ लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं किए करते थे युद्ध के समय तो वे खड़े रहते थे ऐसे और कृष्ण के पीछे रहते थे वे सारथी थे कृष्ण तो कृष्ण में मन न लगा करके वे योद्धाओं के मस्तक पर मन लगाते थे छाती में बाढ़ मारना है मस्तक काटना है युद्ध करना है पर कृष्ण का यही मन था कि युद्ध होना चाहिए तो मन मना भव का एक अर्थ है कि मेरा मन वाला बनो अपना मन खत्म करो फेंक दो। मन मना भव मन मना मन मेरा मन वाला बनो भव मद भक्तो भव भव को जगह जगह कर्म पर ले जाना पड़ेगा इस क्रिया मन मना भव मद भक्तो भव मेरा भक्त बनो भक्त बनो मतलब मेरी भक्ति करो मेरी भक्ति करो मद्याजी मद भव मद याजी भव याजी माने यजन करने वाला बनो मेरी पूजा करने वाला बनाओ मेरी पूजा करो मुझे ही अपने कर्मों द्वारा संतुष्ट करने की चेष्टा करो पूजा का ये अर्थ है जब किसी व्यक्ति को व्यक्ति प्रसन्न करना चाहता है तो कहा जाता है कि उसकी पूजा कर रहा है तो अपने कर्मों द्वारा मुझे ही प्रसन्न करने की चेष्टा करो और फाइनल अंत में कहते हैं माम नमस्कार मुझे समर्पण करो मुझे प्रणाम करो श्री भगवान ऐसे बोल रहे हैं यदि ऐसा करोगे तो माम एवं एश्यसी इस जीवन के अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे मेरे पास ही एश्यसी आओगे मेरे साथ रहोगे माम एवं एश्यसी सत्यम ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ भगवान मनुष्य की भाषा में बोल रहे हैं मनुष्यों की आदत है कुछ कहना है बोल रहा हूँ ये कर रहा हूँ इसका मतलब झूठ बोलता है अन्यथा ये कहने की जरूरत क्या थी बीच में कोई कहे कि मैं सत्य बोल रहा हूँ तो समझ जाना चाहिए कि झूठ जरूर बोलता है इसीलिए तो यह बात सत्य बोल रहा है तो श्री भगवान समझ गए कि मनुष्यों को समझाना है तो उन्हीं जैसा बोलना चाहिए इनके जैसा बोलना चाहिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन वे कहे कि मामे वै मामे वै शशि सत्यम दे प्रति जाने प्रियो तुम मेरे प्रिय हो अपने प्रिय से झूठ नहीं बोला जाता है तुम मेरे प्रिय हो मैं सत्य बोल रहा हूँ और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ भगवान यहाँ तक बोले होंगे कि मुझे बस अपने बाप बसुदेव जी की शपथ है बिल्कुल साँच बोल रहा हूँ कि अगर ये काम करोगे तो मेरे पास ही आओगे बाप की कसम <laughs> इधर तो लोग सारा कसम खा लेते हैं और फिर भी झूठ ही बोल रहे हैं कहते हैं इसकी कसम और जिससे बात करते हैं उसकी कसम उल्टा बहुत आपकी कसम एकदम सब्जो जो हानि होने होगी होगी आपकी होगी <laughs> बोलने की स्टाइल है मनुष्य समाज में तो भगवान मनुष्य समाज में बोल रहे हैं तो मनुष्यों जैसे ही स्टाइल में बोल रहे हैं बाकी भगवान तो परम सत्य देख रहे हैं कोई भक्ति करेगा तो भगवान के पास जाएगा ही यदि भगवान में मन लगाया भगवान के मन का काम किया उनका भक्त बना पूजा किया नमस्कार किया तो, -तो भगवान के पास जाएगा ही इसमें कोई संदेह नहीं फिर भगवान कह रहे हैं कि माने में वैसे सत्यम ते प्रति जाने सत्य है मैं जो बोल रहा हूँ मैं प्रतिज्ञा करके करता हूँ कसम खा करके कह रहा हूँ निश्चित तो मेरे पास आओ क्या जोर है भगवान का इस उपदेश भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरा भक्त बनो और गीता पढ़ने वाले कुछ लोग दूसरे के भक्त बनते हैं क्या गीता को समझे समझ में नहीं आता फलाने स्वामी जी गीता पर प्रवचन करते हैं और स्वामी जी को कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है कुछ और विचार में है तो अक्षर पढ़ के क्या कर रहे हो मन मन मना भव मत भक्त मध्या जी माम नमस्कुर एक लेखक ने तो यहाँ तक लिखा है जो भी गीता बोलेगा उसको अधिकार है कहने का मन मना भाओ मुझमें मन लगाओ मेरा भक्त बनो मेरी पूजा करो मुझे प्रणाम करो जब भगवान थे तब उनको करना था वो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं लेकिन अर्जुन के लिए ही नहीं ये हम लोगों के लिए है तो अब जो भी गीता बोलेगा वो कह सकता है मुझमें मन लगाओ मेरा भक्त बनो मुझे प्रणाम करो मेरी पूजा करो स्पष्ट लिखा है टीका में देखिए गीता का अगर मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कार अगर हम गीता कहेंगे तो हम मत के स्थान पर अपने को नहीं बैठाएंगे ना कृष्ण में मन लगाओ कृष्ण का भक्त बनो कृष्ण की पूजा करो कृष्ण को नमस्कार करो यही अजिटीज गीता है ना कृष्ण को हटा करके और आसन पर हम बैठ जाएं हम गीता के वक्ता नहीं है व्याख्याता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं न कि उसके वक्ता हो गए वक्ता तो श्री भगवान है श्री भगवान वाच तो श्री भगवान को ही उस गीता का वाच्य रखना चाहिए ये उपदेश भगवान ने किया है जगत के हित के लिए पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान ऐसे पहले भगवान ने गीता में अनेक आज्ञाएं दिया है अनेक अनेक उपदेश दिया पूर्व आज्ञा पहली आज्ञा थी कि वेद धर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन यहाँ तक कि अर्जुन को उन्होंने ये भी कहा कि तुम क्षत्रिय हो और इसलिए यह युद्ध तुम्हारा धर्म है ये वेद धर्म की शिक्षा दे रहे थे क्षत्रिय को ऐसा युद्ध बड़े सौभाग्य से मिलता है सुखन क्षत्रिय पार्थ अलभते युद्ध मित्र हे पार्थ इस प्रकार के युद्ध बहुत सौभाग्यशाली क्षत्रिय पाते और तुम यदि युद्ध छोड़ के भागोगे तो ये सब ताली पीटना चालू करेंगे तुम्हारे शत्रु और उस समय तुम लौट लौट कर आ जाओगे और युद्ध करोगे आज मैं कह रहा हूँ युद्ध करने के लिए नहीं कर रहा है वो एक दिन अपने आप तुम युद्ध करोगे तुम्हारा स्वभाव है तो ये वेद धर्म की आज्ञा दिए वर्ण धर्म सिखा रहे और योग ज्ञान योग की बात कहे ध्यान करने की बात ज्ञान की बात सब शाधी से, से यही आज्ञा बलवान लेकिन सबके बाद सब, सब उपदेश करने के बाद डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मान नमस्करु यह आज्ञा सभी उपदेश से बलवान है और वैसे किसी भी वाक्य में उत्तर पक्ष बलवान होता है हमेशा उत्तर पक्ष हमेशा बलवान होता है जो बाद में कहा जाता है उसको उत्तर पक्ष कहते सब आज्ञा दिया जाता है लेकिन लास्ट में जो बात कही जाती है बलवान होती है जैसे गुरु वंदना में हम लोग कहते हैं शास्त्र कहता है सभी साधु कहते हैं साक्षात्व न समस्त शास्त्र है तथा भावित एवं सभी शास्त्र कहते हैं और सभी साधु भी कहते हैं गुरु साक्षात हरि है ये पूर्व विचार है और उत्तर विचार क्या है किंतु किंतु का अर्थ इस, इस स्टेटमेंट को काटा जा रहा है जो लिखा है साक्षाधारित्व ना वही व्यक्ति उसको बट किंतु किंतु प्रभोर यिय वंदे गुरचरणार वही साधु और शास्त्र कहते हैं लास्ट में कि नहीं वो तो भगवान का प्रिय भक्त होता है भगवान नहीं ये बलवान है लेकिन प्राय लोग पूर्व पक्ष को कह देते हैं गुरु साक्षात हरि है ये है वो है तब तो कोई भी व्यक्ति जो गुरु बना हुआ है कृष्ण का भक्त है भी नहीं और उसको भगवान माना जाता है हमारे गुरु साक्षात भगवान है ब्रह्म है ये है वो है अरे कुछ विचार तो करना चाहिए शास्त्र क्या कह रहा है तो गीता का तीसरा चौथा पांचवा अध्याय छठा तक पढ़ने वाले लोग आएंगे तो भगवान तो ध्यान करने की बात कर रहे हैं जोग की बात कर रहे हैं कर्म करने की बात कर रहे हैं अपना काम करना चाहिए अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो युद्ध से मत भागो लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा इस पर कोई विचार नहीं गीता को फाइनलाइज करते हुए भगवान क्या कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मामनमस्करो इस पर ध्यान नहीं जाना जैसे गुरु को साक्षात भगवान कहा जाता है ये ठीक है लेकिन उत्तर में कहा गया बाद में कि गुरु भगवान का दास होता है इसे भी सिद्ध हुआ कि जो कृष्ण का दास है वही गुरु बन सकता है और जो अपने को ही मानने लगा भगवान वो तो गरु हो गया गायब हो गया साधारण गुरु के पद पर भी नहीं रहा भगवान होना तो बहुत दूर की बात है जिस दिन व्यक्ति समझेगा कि हम भगवान हैं तो गुरु के पद से भी गिरा भगवान के पद पर तो होगा ही नहीं कभी तो ये है उत्तर पक्ष पूर्व आज्ञा वेद धर्म वेद धर्म कर्म जोग ज्ञान सब साधी से, से यही आज्ञा बलवान यह बलवान पक्ष है अर्थात यही मुख्य है यही करना है यही आज्ञा बोले भक्त श्रद्धा यदि है यदि किसी भक्त की इस बात में श्रद्धा होती है इस आज्ञा से भगवान की आज्ञा समझ करके यही वे चाहते हैं कराना तो सर्व धर्म त्याग कर से कृष्ण भज तो सारे कर्तव्यों को धर्मों को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करता है यदि इस वाक्य में श्रद्धा होती कर्मि कौरवी तिरविदे त जावता मत कथा श्रवणा द्धा श्रद्धा न जायते। एकादश स्कंध में श्री भगवान पुनः कहते हैं तभी तक कर्म करना चाहिए वर्ण धर्म आश्रम धर्म या अपनी ड्यूटी जो कुछ भी तभी तक कर्म करना उचित है जब वैराग्य ना हो जाए निर्वेद ना हो जाए यदि निर्वेद हो गया सच्चा तब भी कोई कर्म की ज़रूरत नहीं है अथवा मत कथा श्रवणादे श्रद्धा जावल न जाए और मेरे कथा आदि में जब तक श्रद्धा नहीं हो जाती है कि यही वास्तव में ठीक है यही असली चीज है कथा आदि में श्रद्धा हो गई तो कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कथा में श्रद्धा हो गई भगवान की भक्ति में तो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं और श्रीमुख से कहते हैं और श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है श्रद्धा तो शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है इसको श्रद्धा कहते हैं बार बार श्रद्धा शब्द आ रहा था तो इसीलिए भगवान श्रद्धा शब्द का डिफिनेशन दे रहे हैं श्रद्धा शब्दे शब्द कहे श्रद्धा शब्द का विश्व अर्थ है विश्वास क्या विश्वास सुदृढ़ निश्चय अत्यंत दृढ़ निश्चय जो निश्चय हट नहीं पा इसको श्रद्धा कहते हैं किस बात की श्रद्धा कृष्ण भक्ति कैले सर्व कृत है कृष्ण की भक्ति की करने पर सारा कर्म कर लिया जाता है जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो सारा वेद धर्म का पालन कर चुका सारे वर्ण धर्म आश्रम धर्म सारा तीर्थ कर लिया सारा वेद पढ़ लिया सारा यज्ञ कर लिया यदि कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो सब काम हो चुका ये जिसको विश्वास होता है जिस भक्त को कि मैं कृष्ण की भक्ति में लगा हूँ तो और साफ काम हो गया अर्थात सारा काम किया करोड़ों करोड़ों बार जज कर लिया तीर्थ स्नान कर लिया दान दे दिया इसका अर्थ है कि इन कर्मों का जो फल है वो है भक्ति और जो भक्ति प्राप्त हो गई तो सब कुछ मिल गया ऐसी जिसकी श्रद्धा है ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय और विश्वास है कृष्ण की भक्ति करने पर सारे कर्म अपने आप हो जाते हैं उनका फल मिल जाता है इसको कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करे तो भक्त मानता है कि उसने कुछ भी नहीं किया कोई दान नहीं किया कोई तीर्थ में स्नान नहीं किया कोई यज्ञ हवन तप कुछ नहीं किया और कृष्ण में भक्ति हो रही है तो सब हो गया और वैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने आप अनाज गेहूँ खूब मिल गया तो कहा जाएगा उसको खेती में जो भी काम करना था कर चुका है कि नहीं वो, वो खेत जोत चुका वो सिंचाई कर चुका और ये कर चुका ये कर चुका जब फल आ गया सामने तो और जितना काम उसके पहले करना था वो कर चुका और फल नहीं आया तब तो कुछ नहीं किया करना भी बेकार रहा कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म इसको श्रद्धा कहते हैं भुजो नृप्यकुजोपाखा प्राणोपहारा चथेन्द्रिया तथई व सरबर इस एज्या की कई बार व्याख्या की गई है इसलिए भक्त लोग समझेंगे जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष का पत्र पुष्प शाखा प्रशाखा सब सिंचित हो जाते हैं सब जगह रस पहुंच जाता है और जैसे पेट को अन्न देने पर शरीर के सारे अंगों में वो रस चला जाता है इस तरह से अच्युत की पूजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है सबकी आराधना हो जाती जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो शंकर जी की कर रहा है अपने आप बल्कि भगवान शिव ने भागवत में कहा है कि मुझे अपना भक्त उतना प्रिय नहीं है जितना वासुदेव का भक्त मुझे प्रिय लगता है ये सब स्पष्ट कहे मारकंडे जी से मारकंडे जी का दर्शन करने के लिए भगवान गए पार्वती जी के साथ तो पार्वती जी से बात कर रहे हैं एक, एक द्वादश स्कंभ में कथा है यदि भगवान का की भक्ति कर रहा है तो वो गणपति जी की कर चुका हनुमान जी की कर चुका और सब की कर चुका कोई बाकी नहीं रहा और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो किसी की भक्ति नहीं कर रहा है जैसे मान लीजिए वृक्ष के मूल में पानी नहीं दिया मूल में पानी नहीं दिया और वृक्ष के पत्ता पुष्प डाली पर पानी डाल रहा है मान लीजिए वृक्ष ऐसे सोया हो और उसके पत्ता पर डाली पर पानी डाल रहा है और जड़ में पानी नहीं पहुंच रहा है तो वह मूर्ख शाखा को भी पत्ता को भी पानी नहीं दे रहा है अगर उसको पानी देना है तो मूल में पानी देना होगा यदि कोई शिव जी की आराधना करना चाहता है उनको प्रसन्न करना चाहता है माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है या गणपति जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उससे चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा करे भगवान विष्णु की पूजा करे उनकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है तो थर्वहणम अच्छ्युत्याच्युत भगवान अच्युत की पूजा करने से सर्व अर्णम सबकी पूजा हो जाती है ये है श्रद्धा श्रद्धावान जन है भक्ति का अधिकारी श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति का अधिकारी होता है कैंडिडेट होता है होती उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी श्रद्धा के अनुसार जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार ही उत्तम मध्यम और नवसिखुआ भक्त होता है कनिष्ठ भक्त है। शास्त्र युक्त सुनिपूर्ण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार उत्तम श्रेणी का अधिकारी कौन है भक्त उत्तम भक्त जो शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है शास्त्र जानता है और शास्त्र की उक्तियों में दृढ़ श्रद्धा है और किसी के संशय को मिटा सकता है तो शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार और जिसकी भगवान कृष्ण में शास्त्रों में भक्तों में दृढ़ श्रद्धा है उत्तम अधिकारी सही तार है संसार वो है उत्तम अधिकारी तार सकता है शिक्षा दे सकता है शास्त्र तो शास्त्रुक्त च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौण श्रद्धाधिकारी सब भक्त उत्तम मत ये भक्ति के सिंधु में बताया है। जिस शास्त्र में सो निपुण है और युक्ति में भी निपुण है तर्क आदि करने में हो सिद्ध कर सकता है कि भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है भक्ति वेदांत तो सर्वथा दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धा जिसकी है वो वो उत्तम अधिकारी है उत्तम भक्त है और मध्यम शास्त्र युक्त नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी सही महाभाग्यवान और शास्त्र तो नहीं जानता है अच्छा से मध्यम अधिकारी परंतु भगवान में दृढ़ श्रद्धा होती है भक्ति में भगवान में दृढ़ श्रद्धा तो ऐसा महाभाग्यवान अधिकारी है मध्यम अधिकारी उसको भगवान कह रहे हैं, चेतन महाप्रति भले शास्त्र नहीं जानता है लेकिन दृढ़ श्रद्धा है भगवान में और नया नया जो अभी प्रारंभ करता है नव सिखुआ भक्त न्योफाइट उसके विषय में बता रहे हैं इसको भक्ति स्वामी सिंधु से पुष्ट कर रहे हैं यह शास्त्राद शास्त्रेशु अनिपुण श्रद्धा वानुशत्मा और, वान और कनिष्ठ अधिकारी को बता रहे हैं जहा कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जान क्रमे क्रमे त्यों भक्त है जिसकी कोमल श्रद्धा है जिसको कोई दुहसंग में डाल करके उसकी श्रद्धा को हटा सकता है जैसे कोई लता होती है अभी नया नया जन्मी है तो कोमल होती है तो गिर सकती है यदि सहारा न मिले तो।, तो नया नया बेचारा भक्त अभी सुना है कनेक्शन जोड़ा है साधुओं से भक्ति चालू करता है तो उसकी श्रद्धा भी कोमल होती है लेकिन श्रद्धा होती है पर कोमल श्रद्धा श्रद्धा को कह रहे हैं कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जंग पर क्रमे क्रमे से हो भक्त है पर यह नया भक्त भी क्रम से धीरे धीरे उत्तम भक्त हो सकता है रति प्रेम तार तमे भक्त तार तम एकादश स्कंधे तार कर लक्षण जिसकी जैसी भगवान में रति होती है रति का जो अनुपात होता है प्रेम का जितना अनुपात होता है उसके अनुसार ही अधिकार भेद किया गया है एकादश स्कंध में बताया गया है सर्वभूते सुपेद भगवत भाव न भूतान भगवत्यात्मन एस वही भागवतमहा उत्तम भागवत भगवत कौन है इसको हरि जी बता रहे हैं नौ नवजगेश्वरों में से जो सभी जीवों में ये सभी जगह सब वस्तुओं में भगवान की सत्ता देखता है भगवान स्थित हैं और भगवान के भीतर ही सारी चीजें हैं सभी जीव हैं ये जिसकी अचूक दृष्टि होती है सर्वत्र भगवान का स्मरण करता है सब जगह भगवान को देखता है सबको भगवान में देखता है तो वह उत्तम भागवत है ईश्वरी तदधीनसु बालसेश प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोती मध्य में मध्यम श्रेणी का भक्त है। चार लोगों के प्रति चार भाव रखता है चार प्रकार के लोगों के साथ ईश्वरे ईश्वर में श्री कृष्ण में उसकी श्रद्धा होती है प्रेम होता है भगवान में प्रेम होता है और तद अधिनेशु वैष्णवेशु और उनके भक्तों में उसकी मैत्री होती है सख्य होता है और बाल जो अज्ञा है भगवान को नहीं जानते हैं उन पर कृपा होती है और जो भगवान के विरोधी हैं उनकी उपेक्षा भगवान से जिनको मतलब नहीं है और उल्टा बोलते रहते हैं जैसे मायावादी आदि और पंथ वाले उनकी उपेक्षा चार व्यवहार होता है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा प्रेम भगवान में भगवान के भक्तों में मित्रता और अज्ञहीन दिन जनों पर कृपा और भगवत द्रोहियों पर उपेक्षा पर उत्तम कोटि का भागवत तो ये सब देखता ही नहीं है जितना उसे वो उस सब जगह भगवान को देखता है सब में भगवान को देखता है जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है तो उसे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं भगवान दिखाई देते हैं वो तो इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं कर पाता लेकिन मध्यम श्रेणी का भक्त एक करता है भगवान में प्रेम भगवान के भक्तों में मैत्री और अज्ञ जीवों पर कृपा और विमुख विद्रोही जनों पर उपेक्षा और उपेक्ष अधिकारी कौन माना गया है और चाया में वह हरे श्रद्धन पूजा में यह श्रद्धा ही होते नतन तत्त भक्त सुचांद में सुबह सुचा भक्त पूरा करता समझते नया भक्त यह साधारण अधिकारी कौन है जो भगवान के मूर्ति में श्रद्धा रखता है श्री विग्रह में श्रद्धा रखता है भगवान की पूजा करता है मूर्ति पूजा करता है मूर्ति को सब कुछ कर समझता है सु। लेकिन न तद भक्तें लेकिन भक्तों में श्रद्धा नहीं रखता है भक्तों में श्रद्धा नहीं होती केवल मूर्ति में श्रद्धा होती है भगवान तो वो नया है धीरे धीरे समझ जाएगा भक्तों की महिमा इसको ऐसे ऐसे श्रेणी में बांटा गया है तो कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है लेकिन अगर करेंगे तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास थर्ड क्लास का वो भक्त है जो मूर्ति में तो श्रद्धा रखता है लेकिन जिनके हृदय में भगवान बसे हुए हैं उन भक्तों को आदर नहीं देता मूर्ति उतना कल्याण नहीं करेगी जितना कल्याण साधु करते हैं भक्त करते हैं और भगवान के बहुत निकट होते हैं तो पूजा करता है अर्चाया में वह हरे वो हरि की पूजा करता है हरि से प्रेम करता है लेकिन अर्चा में ही अर्चाया में मूर्ति को खिलाना श्रृंगार करना पिलाना ये बहुत अच्छा कार्य है वास्तव में वो श्रद्धालु है भक्त है पर प्राकृत भक्त है अभी साधारण दर्जे का और चाया में वह हरे पूजा में यह श्रद्धा है तो श्रद्धा से पूजा कर रहा है किसकी पूजा कर रहा है हरि की कृष्ण की पर कहा तो श्रद्धा अर्चा में मूर्ति में पूजा करते हैं न तो भक्ते सु लेकिन भगवान की पूजा भगवान के भक्तों में नहीं करता है हृदय में भगवान हैं ऐसे हरि की भक्त हृदय अस्थित हरि की पूजा नहीं करता है अर्थात भक्तों से प्रेम नहीं होता है न तत्तेसु चु और भक्तों के हृदय में भी भगवान को नहीं देखता है और दूसरे जीवों के हृदय में भगवान को देखना तो दूर की बात है अन्यु हरे पूजन न ही दूसरे जीवों में भगवान को नहीं देखता है जबकि भगवान सबके हृदय में है किसी भी जीव का सम्मान करना चाहिए भगवान कृष्ण हृदय में हैं इसलिए प्रत्येक शरीर भगवान का टेम्पल है जब भगवान डायरेक्ट हैं तो सबका शरीर वास्तव में भगवान का मंदिर है तो ऐसे मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करता है लेकिन हरिजी के कहने का अर्थ है कि वह ईट पत्थर से बनाए हुए मंदिर में भगवान की पूजा करता है लेकिन चेतन मंदिर में भगवान अस्थित हैं वहाँ पूजा नहीं करता है। अर्थात ये कोमल श्रद्धा है कि वह सब में भगवान को नहीं देख पाता है आदर नहीं करता है वैष्णवों का अन्य जीवों का कुछ प्रसाद मिल गया तो छिपा करके भी खा लेता है बांटता नहीं है ये भगवान का प्रसाद जब बहुत शक्तिशाली है तो उससे बांटना चाहिए ना जितने जीवों के कंठ में जाए उतना ही अच्छा है लेकिन इस अधिकारी को नया भक्त कहा गया है क्रमे क्रमे से क्रमे भक्त है उत्तम धीरे धीरे सत्संग करेगा कथा सुनेगा और भक्तों का संग करेगा तो उत्तम हो जाएगा तो पहले तो चालू तो नया ऐसे ही किया जाता है ना तो इस तरह से भगवान की भक्ति करने पर भगवान कृष्ण के सारे गुण सारी विशेषताएं भक्त में प्रवेश कर जाती है सर्व महागुण गुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल और संचार वैष्णव में सारे गुण होते हैं कृष्ण का भक्त होता है तो कृष्ण का भक्त होने से कृष्ण के सभी गुण भक्त में संचारित होते ज्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्व गुणस्तत्वरा हरा कुतो कु महदुणा मनोरथे न सती हरिवर्ष में श्री प्रहलाद महाराज उपदेश करते हुए भगवान देव का भजन करते हुए श्लोक बोलते हैं जैसे अस्थि भगवती अकििंचना जस्याति भक्ति भगवत् किंचना जिसकी भगवती श्री भगवान में अकिचना भक्ति है शुद्ध भक्ति है निष्काम भक्ति तो सर्व समासते सुरा उस भक्त के हृदय में अपने अपने सभी गुणों के साथ देवता निवास करते हैं सारे देवता उसके शरीर के अंदर जाते आ जाते इसीलिए वैष्णव सर्वदेवमय कहा गया है सारे देवता उसमें आ जाते हैं भगवान शिव ब्रह्मा जी इंद्र गणेश गणेश जी ये सभी आ जाते हैं और अपने अपने गुणों के साथ आते हैं इनके पास जो विशेषता है उस विशेषता के साथ गुणों के साथ आते हैं दोष के साथ नहीं देवताओं में कोई कोई दोष है दोष को छोड़ के गुणों के साथ आ जाते हैं अर्थात जो गुण बड़े बड़े देवताओं में होता है वो सारे गुण वैष्णव के शरीर में आ जाते हैं सारे देवता वहाँ निवास करते हैं। जस्त, जस्त, भगवत्य किंचना सर्वैर समासते सर्वैर्गुण स्त सम से धावतो बही लेकिन कोई हरव अभक्त है भगवान का भक्त नहीं है तो उसमें कहाँ से कोई गुण रहेगा कोई गुण नहीं रहेगा यहाँ तक कि संतोष भी नहीं वो मनोरथ करके बाहर विषय भोगों में दौड़ता रहता है।, बड़े बड़े है इतने बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं इतने बड़े क्या उपाधि कही जाए लेकिन लक्ष्य क्या है विषय भोग नाम जस यही तो साधारण गुण गुण भी नहीं रहा एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया तो कुछ तर्क कर रहा था बंगाल का बहुत फेमस लेखक था तो वह कुछ तर्क कर रहा था उनसे तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा गिद कितना भी ऊंचा उड़े लेकिन उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े हुए मरे हुए पशु पर पड़ती मांस पर उड़ रहा है बहुत दूर आकाश में तो दृष्टि कहाँ है मांस पर कहा जमीन पर मांस मिलेगा वो उड़ उड़ करके देखता है तो ऊंचा उठने से क्या हुआ बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिया बहुत बड़ा पद सरकार में भी पा लिया साधु समाज में भी महा महामंडलेश्वर हो गया तो इससे होगा क्या कोई गुण नहीं आ सकता है गुण वहाँ सारे आते हैं सारे देवता वहाँ निवास करते हैं जहाँ भगवान की भक्ति होती है जस्यास्त भक्तिर भगवत किंचना सर्वेर गुण स्त समा सते सरा हरा व भक्त सकुतो महत् मनोरथे न सती धावतो बही जो असती असत पदार्थों में मन को दौड़ाता है विषय भोग में नाम में जस में उसमें कोई गुण नहीं आ पाता भक्त में सारे गुण आते हैं से सब गुण है वैष्णव लक्षण ये सब गुण भी एक प्रकार से वैष्णव के लक्षण होते हैं वो बताते हैं कि ये वैष्णव है ये सब गुण जिसमें होते हैं तो वो वैष्णव है वैष्णव में अपने आप जाते आ जाते हैं सब कहा नहीं जाए करी दिग दर्शन में तो वैष्णव के सब गुण नहीं कह सकता हूँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ए, सब गुण तो मैं नहीं कह सकता लेकिन दिख दर्शन कर रहा हूँ दर्शन किसको कहते हैं जैसे शाखा चंद्र ने न्याय है चंद्रमा को बताना हो रहा हो तो कभी कभी आदमी बताता है उस पेड़ के ऊपर उगा हुआ है देखो तो पेड़ के ऊपर नहीं है वो वृक्ष के ऊपर ही नहीं वो बहुत दूर है चंद्रमा लेकिन इसको दिग्दर्शन कहते हैं तो में अनंत गुण होते हैं श्री भगवान जैसा लेकिन कुछ गुण गिना रहा कृपालु सत्सार निर्दोष सर्वोपकारक शांत कृष्ण क शरण अकामिली स्थिर विजित सद गुण मितभुक अप्रमतमानदमानी गंभीर करुण मैत्र दक्ष मौनी तिथिक वह कारुणिका सुहृदय सर्वदेह अजात सत्र तो कई गुण गिनाए गए हैं थोड़ा थोड़ा उसको हिंदी में कहते हैं कृपालु स्वाभाविक कृपा होती है हृदय में वैष्णव कृपालु होता है अकृत द्रोह किसी से ध्रोव नहीं आजाद शत्रु होता है उसकी दृष्टि में कोई उसका शत्रु नहीं है और अजात शत्रु अजात माने नहीं जात माने जन्मा हुआ जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया कहा उसके मन में जिस भक्त के मन में उसका शत्रु जन्म नहीं लिया हो सकता है बाहरी शत्रु हो, लेकिन उसके मन में ये भाव नहीं रहता है कि ये मेरा शत्रु है आजाद शत्रु तो सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज जबकि सबसे ज्यादा शत्रु उनके बारे पड़े थे दुर्योधन उनका शत्रु था विपक्ष में था और भी अनेक महारथी क्या क्या लगे थे मारने पर युधिष्ठिर को अर्जुन को सब युद्ध करने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर आजाद शत्रु इनके चित्त में कभी ये विचार नहीं आया कि दुर्योधन मेरा शत्रु है या ये व्यक्ति मेरा शत्रु है इसको अजात शत्रु हैं जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया तो अर्थ क्या है कहा नहीं जन्म लिया तो मन में <laughs> मन में कभी सोचता ही नहीं है भक्त की मेरा शत्रु है ये है वो है। बहुत ऊंचा गुण है अकृत द्रोह उसको और स्पष्ट किया जा रहा है जो कभी किसी से द्रोह नहीं करता है सत्य सार और सत्य ही उसका बल होता है सार यही बल सत्य सार, वो सत्य बोलता है और भगवान के कीर्तन नाम को ही गाता रहता है ये भी सत्य है सत्यतहरि भजन जगत सब सपना सत्य सार सम सबके प्रति समता का व्यवहार रखता है उसकी दृष्टि में कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं कोई उदासीन नहीं सबके प्रति सम होता है दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है उसको सम कहते हैं निर्दोष निर्दोष दोष शून्य उसमें काम क्रोध लोभ आदि दोष नहीं होते भक्त का लक्षण बताया जा रहा है निर्दोष कोई दोष नहीं एक बार एक साधु बोल रहे थे विद्यानंद त्रिपाठी तो इसका अर्थ करते थे निर्दोष तो चूंकि उनके आश्रम से कुटिया से कुछ लड़के कुछ सामान चुरा लेते थे तो इसका अर्थ कर रहे थे कि साधु में चोरी ओरी की आदत नहीं होती <laughs> मैं कहा ये तो उस समय भी मैं कहा ये तो बहुत साधारण बात है बहुत बड़े बड़े दोष भक्तों में नहीं होते हैं ये कहा से रहेगा तो निर्दोष कार्य करते थे कि जिसमें चोरी ना हो लेकिन दोष है महादोष काम क्रोध और लोभ तो भक्त कभी क्रोध से भी आविष्ट नहीं होता है कभी नहीं मन में सोचता है कि अच्छा तो मैं उसको देखूंगा <laughs> निर्दोष बदान्य बदान्य कार्य दाता शिरोमणि वो देना जानता है लोगों को उपकार करता रहता अगर अपने पास कुछ है तो देना ही जानता है वो संग्रह करके बचा करके नहीं रखता है जिसमें भुकड़ी लग जाए पैसा नोट को रखे रखे चूहा खा जाए बदान में क्या होगा ऐसा जो अपने कोई नहीं पाल पाता है बदान में बदान्य दाता को कहते है उदारता होती है कोई कुछ जरूरत में है मांगा तो दे दिया भक्त बदान्य होता है और मृदु व्यवहार में भाषा में बहुत सरल होता है मृदु होता है कठोर नहीं होता बहुत तड़क भड़क नहीं कि अब साधु बन गया तो किसी को सामने नहीं आने देना और कोई लोटा छो दिया तो मारने दौड़े मृदु होता है मृदु कोमल सूची और पवित्र रहता है सब समय स्नान करके रहता है शुद्ध वस्त्र पहनता है भले ची हो लेकिन शुद्ध होता है सूची, बाहर से भीतर से अपना स्थान पवित्र रखता है वस्त्र पवित्र रखता है और मन पवित्र रखता है महामंत्र के, के जप द्वारा मन में भगवान बसे रहते रहतेंचन तो किसी चीज का संग्रह नहीं रखता है अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखता अकिन तो अकार होता है नहीं और किंचन मैंने कुछ भी जिसके पास कुछ भी नहीं है शिला प्रभुपा जी कहते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जिसके पास कुछ नहीं है <laughs> भगवान की सेवा के लिए तो रख सकता है वो अकिन है ऐसे भगवान के भक्त को जो विरक्त है उसको भी बहुत झंझट बहुत सम्मान नहीं रखना चाहिए इसलिए प्रभुपा जी से एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग साधु हैं तो इतना ये पहरेदार सिक्योरिटी क्यों रखे हैं तो प्रभुपाद जी कहें तो छोड़ दिया जाए सच्चो ला करके उठा कर ले जाए यही भक्ति है अरे मंदिर में जब कोई सामान है तो क्या ऐसे खुला छोड़ दिया जाए कोई पहरेदार न रखा जाए और कोई भी आवे कुछ उठा कर ले जाए तब तो तो शिल प्रभुपाद जी विश्व के आचार्य थे लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अकिंचन थे अपने लिए उनके पास कुछ भी नहीं था तो भगवान के संबंध से किसी वस्तु का संग्रह है तो कोई बात नहीं है पर भक्त तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है अकिंचन। जैसे सर गोस्वामी वृंद थे अपने लिए कभी कुटीर नहीं बनाए वृक्ष के नीचे रहते थे और एक रात एक वृक्ष के नीचे वृक्ष में भी ममता न हो जाए कहीं ये भावना न हो कि ये मेरी जगह है मेरी जगह है इसलिए वृक्ष बदल देते थे तले तले बिटपीना बस और भोजन के लिए कोई संग्रह नहीं अब तो ये गैस चूल्हा फूल्हा सब हो गया लेकिन उस समय वे कुकिंग करते ही नहीं थे तो जीते कैसे थे मधुकरी करके मधुकरी सच्ची मधुकरी करते थे मधु मधुकरी का अर्थ है मधुकर की वृद्धि भौरे की वृद्धि जैसे मधुकर फूल पर बैठता है तो थोड़ा सा रस लेता है उसका मधु जिससे फूल को हानि ना हो और दूसरे कई फूलों से रस लेता है मधुकर जैसे साधु कई घर से भिक्षा लेते थे ये सब गोस्वामी जन कई घर से थोड़ा थोड़ा और कब भिक्षा मांगने जाते थे तो बच्चे वगैरह सब खा लेते थे तब सन्यासी के लिए नियम है बताया कि जब गृहस्थ के सारे बाल बच्चे सब लोग खा लें तब जाए मांगने के लिए तो अब तो कुछ साधु पहले ही मांगते हैं और लोग लगते हैं लेकिन ये नियम है गृहस्थ जब खा ले पूरा सब कुछ बच्चा हो रोटी उटी रखा हो तब जाकर के मांगो उसमें से टुकड़ा कितना पहले के लोग पवित्र थे ऐसे अकिचन इसको कहते हैं अकिन और और अपने घर में घर तो था ही नहीं पेड़ के नीचे या जब वृद्ध हो गए तो थोड़ी सी कुटिया जो भजन कुटीर कहते हैं तो उसमें कोई संग्रह नहीं यहाँ तक कि रात में दीपक तक जलाने की सुविधा नहीं दिन में सूरज के प्रकाश में सब लेखा पढ़ी करते थे रात को जाप करते थे संख्या संकीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे, हरे। अब तो अकिचन की कि क्या व्याख्या की कि जाए सब लोग समझते हैं सर्वोपकारक का उसका एक गुण है सबका उपकार करना जितने जीव हैं मनुष्य मनुष्यों में भी जो भी हैं मनुष्यों में भी कितने क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू ये इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता है सबका उपकार करता है पशु पक्षी सबका उपकार करता है सब सबको कृष्ण का ज्ञान देता है कृष्ण को कृष्ण से कनेक्शन जोड़ने की सुविधा देता है जो सर्वोप्रकार कहते है शांत स्वयं शांत होता है व्यक्र नहीं होता और अशांत नहीं भोग और मुक्ति की जिसको कामना होती बहुत अशांत रहता है यहाँ भागना वहां जाना ये करना वो करना ये करना वो करना फिर काम की चपेट क्रोध की चपेट लोभ की चपेट इसमें ऐसा नहीं होता है शांत शांत कृष्ण ही का शरण और एकमात्र कृष्ण के शरण में होता है कृष्ण पर पूर्ण भरोसा रहता अकाम कोई कामना नहीं अनि है और कोई सांसारिक काम नहीं चेष्टा नहीं स्थिर स्थिर रहता है भगवान की भक्ति में अधिग रहता है विजित, विजित सद गुण और सड को जीत लेता है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्ज को जीत लेता है या भूख प्यास जरा मृत्यु ये सब को जीत लेता है मित भूख भक्त का एक लक्षण है कि वो थोड़ा खाता है परिमित जितना जरूरी है शरीर चलाने के लिए उतना खाता है और मित खाता है मित का मतलब है परिमित केवल भगवान का प्रसाद खाता है और महाप्रसाद भी जितना जरूरी उतना ही खाता है यह नहीं खाया करे खूब और कंठ तक भर ले और इसके बाद नाम भी ना बोला जाए ऐसे भी भक्त का लक्षण नहीं है बहुत ज्यादा खाना बहुत ज़्यादा खाना बहुत स्वादिष्ट खाना ये भी नहीं भगवान का प्रसाद भी कभी कभी नहीं खाना चाहिए एकादशी को तो खाते नहीं है ना तो प्रकट बात है बोले जगन्नाथ जी का भी भात आवे फिर भी आदमी तिरस्कार अरे नहीं खाएगा तो महाप्रसाद कह करके कोई कुछ भी दे दे और परोस दे बस साबस करके खाता रहा जजमान के आटा जजमान के घी साबस सबस बाबा जी <laughs> खूब जो भी मिल गया बड़ी श्रद्धा से खिला रहे हैं ले लीजिए बड़ी श्रद्धालु है भक्त का एक कर्तव्य श्रद्धा अपनी जगह पर रखो लेकिन भगवान की भक्ति करनी है मित्र भुख परमित भोजन करना महाप्रसाद का भगवान के प्रसाद कहीं वो खाएगा लेकिन वो भी हिसाब से ये नहीं कि अब मिल गया स्वादिष्ट तो अब लोड कर लो आज देखा जाएगा आगे और कोई प्रसाद मान लीजिए बहुत अच्छा लगा तो उसको इसलिए नहीं खाना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो और को भी अच्छा लगेगा ना उनके लिए और ज्यादा छोड़ना चाहिए एक महाराष्ट्र में गोविंद रानडे थे गृहस्थ बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं तो उनके पास एक बार उनका एक मित्र आम लाया बहुत सुंदर आम स्वादिष्ट तो भगवान को भोग लगाई उनकी पत्नी और उनको खाने को दे। तो थोड़ा खाए और खा करके कहे बहुत मीठा है बहुत मीठा है बहुत अच्छा है, आम है और तो पत्नी कह रही थी जब अच्छा है तो खा क्यों नहीं रहे तो उन्होंने कहा अच्छा है इसीलिए नहीं खा रहा तो उनका मित्र शायद समझा कि खट्टा होगा <laughs> तो वो पूछ दिए कि क्या अच्छा नहीं लगा हम तो नहीं नहीं बहुत मीठा है बहुत मीठा तो मीठा था इसलिए वो नहीं खाए कि और कितने लोगों को मीठा लगेगा इसलिए उनको मिले अच्छा चीज़ उनको मिले इसलिए कम खाए मान लीजिए कोई अच्छा पदार्थ परोस दिया गया प्रसाद तो सबको मीठा लगेगा ना इसलिए अधिक से अधिक लोगों को बांटना चाहिए तो मित भूख होता है मित भूख अप्रमत और अपने भजन में ड्यूटी में अप्रमत रहता है कभी लापरवाही नहीं करता है ठीक से उठना ठीक से मंगलारती करना जब करना ये करना ये सब अप्रमत प्रमाद नहीं करना और ये प्रमत होने की आदत होती है ना कि कोई शारीरिक को अक्षमता होती है कोई कहे कि हमारा सिर दर्द कर रहा है ये कर रहा है कुछ कर रहा है लेकिन जिसको मंगला आरती छोड़ना है वो सालों भर छोड़ेगा जिसको करना है वो रोज करता है है नहीं देखा गया तो भक्त का ये लक्षण है कि वो भगवान की भक्ति में कभी प्रमत्त नहीं होता है और मानद अमानी सबको मान देता है सबका सत्कार करता है और स्वयं मान नहीं चाहता है गंभीर और गंभीर होता है उसके मन में भगवान बसे होते हैं छेछर पना नहीं दिखाता है गंभीर होता है उतावला नहीं होता है कर्म दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा रखता है और मंत्र सबके साथ मेल रखता है कभी और वास्तव में ज्ञाता होता है भगवान का गुण आ जाता है उसमें उसे ज्ञान रहता है भगवान का सब का या किसी विषय में दक्ष होता है भगवान की भक्ति में प्रचार में और सब में दक्ष होता है मौनी और भगवान के नाम जब पे कथा भागवत पढ़ने आदि के अलावा बहुत कम बोलता है उसको का ये सब गुण भक्त में आ जाते हैं भगवान कपिल देव माता देहूती से कहते हैं आजाद साधु तिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेना आजातशत्र शाधु संगम महत्वाद्वार तमोद्वार जोशिताचिता प्रशाता विमल्यवह सुहृदय साधु इसमें भी साधु के गुण दिए गए महान श्रेष्ठ वैष्णवों की सेवा मुक्ति का खुला द्वार माना गया है और स्त्रियों में जो अटैच्ड हैं उनका संग नरक का खुला गेट है भगवान ऋषभ देव कहते तमो जो जोशितम संगी संगम जोषित कहते हैं स्त्री हो स्त्री के जो संगी हैं जो जोशितम संगी आसक्त हैं यह संघ कार से आसक्त केवल साथ में रहना यह अर्थ नहीं है संघ कार से आसक्त जो लोग स्त्रियों में आसक्त हैं चाहे पर स्त्री में चाहे स्व स्त्री में इसका अंतर नहीं है स्त्री में आशक्त हैं और उनका जो संगी है तो ऐसे लोगों का संग नरक का खुला द्वार है तो महात्मा कौन है महानत समचिंता समित्ता प्रशांत विमल न वह सुहृदय साधु महान पुरुष वे हैं जो समचित है और प्रशांत बिना क्रोध के और सभी के सुहृद हैं और साधु हैं सदाचार पराय भगवान ऋषभ देव लक्षण बताए कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग कृष्ण प्रेम जन्मे हो पुनः मुख्य अंग कैसे है उसमें थोड़ा अंतर पड़ है कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु नहीं ये पिछले वाला प्यार कृष्ण प्रेम जन्मे हो पुनः मुख्य औंग कैसे कैसे तहे मु कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण है साधु संघ कृष्ण प्रेम जन्म में तह पुन मुख्य आम जन्मा इसीलिए मैं में, में पढ़ रहा था कृष्ण प्रेम जन्माए ताह तुन मुख्य कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल है साधु संघ और कृष्ण प्रेम उत्पन्न कराने में साधु संघ ही मुख्य कारण है भक्ति मतलब साधन भक्ति साधन भक्ति कोई करता है तो साधु का संग होने पर जैसे जप करना भगवान को प्रणाम करना भागवत पढ़ना ये सब चीज़ें साधु संग से होता है और साधु संग से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है यही मूल कारण है तो अब प्रेम उत्पन्न करने में साधु मुख्य कारण होता है परंतु और भी कारण होते हैं भक्ति करना भक्ति करने से प्रेम मिलता है और साधु भी उसमें मुख्य अंग है लेकिन भक्ति उत्पन्न करने में तो एकमात्र कारण है कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ यह अंतर थोड़ा सा है कृष्ण भक्ति कराने में साधु ही कारण है साधु संघ और कृष्ण उत्पन्न करने में भी पुनः हुआ है एक मुख्य कारण है साधु संघ भापवर्गो भ्रमतौ जदा भवे भवज्जन से तरह चित सत्सम सत्संगमो जर् तद सगत इसकी व्याख्या हो चुकी है कल अतः अत आत्यकम पृछा बो नघा संसारेस्म क्षणार्धि सत्संग से बिर्नृण इसलिए मैं आप लोगों से आत्यंतिक क्षेम पूछ रहा हूँ महाराज जनक नौ जगह नवजोगेश्वरों से कहते हैं आपका संग बड़ा दुर्लभ है आप थोड़े देर के लिए आए हैं अतः तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आत्यंतिक हित क्या है जीव का कल्याण कैसे होगा इस संसार में साधु का आधे क्षण के लिए भी संग सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा धन धन, है, है। बड़ी निधि संसार पी सेवधीर इसी बात को कहने के लिए यह श्लोक उदृत किया गया सताम प्रसंग हृत कर्ण रसायन कथा तब जो शरादा सपवर्ग वर्ग मनी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमित भगवान कपिल देव कहते भक्तों के संग से सतां प्रसंगात संतों के संग से मम कथा भवंती मेरी कथाएं होती यही साधु संग का लाभ है साधुओं के संग से मत कथा भुवंती कथं भूता कथा हृत कर्ण रसायना जो कान को और हृदय में कान में और हृदय में रस का संचार कर देते हैं परम सुख देते हैं और मम वीर्ज संविदा और मेरे वीरज की सूचना उनसे मिलती है कथाओं से मैं कितना सुंदर हूँ कितना ऐश्वर्य में हूँ कितना कृपालु हूँ कितना महान हूँ कितना भक्तों से प्रेम करता हूँ ये सब वीरज है भगवान का सहज स्वभाव तो इसकी सूचना मिलती है इसकी सूचना कहाँ से मिलती है मेरी कथाओं से कथाओं में ही मेरी बातें आती है तुष्णा तो जो जो कोई व्यक्ति इसको सुनता है मेरी कथाओं को तो अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम सती अपवर्ग वर्त में अपवर्ग स्वरूप मुझ, मुझ में उसकी पहले श्रद्धा होती है श्रद्धा के बाद रति होती है और रति के बाद प्रेम होता है भक्ति अनुक्रमी से है उत्पन्न हो जाता है तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग उसको पुष्ट कर रहे हैं इस श्लोक से संग असत्ई वैष्णव आचार्य स्त्री संग एक असाधु कृष्ण भक्त यार। जैसे विधि है कुछ करना है तो क्या नहीं करना है ये भी बताना जरूरी है। विधि निषेध दोनों को बताना चाहिए ये दोनों पहल हैं करना है उसको सदाचार कहते हैं और नहीं करना है वो है असत आचार तो भगवान चैतन महबू कह रहे हैं करने लायक बता दिए अब तक करना है भक्ति करना है और नहीं करने लायक बता रहे हैं इसे बचना चाहिए असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार असतसंग का त्याग कर देना यही है वैष्णव का आचार यही वैष्णव आचार ऐसे यही वैष्णव आचार है इसका मतलब यह है कि ये निगेटिव आचार है और पॉजिटिव आचार के विषय में तो बोल है असतसंग त्याग असत के असत जो सब समय नहीं रहेगा पहले भी नहीं है इस समय भी वास्तव में जो नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगा उसको असत कहते हैं। देखने में भास रहा है कि हाँ, लेकिन हाँ आसत। तो आसत है लेकिन है नहीं असत। तो असत्य संग छोड़ देना यह है वैष्णव का आचार। तो असत्य से जो प्रेम करे वह भी असत है असत्य क्षणभंगुर विनाशी चीजों से जो प्रेम करे भोगों से वो है असत्य व्यक्ति भी असत्य है जैसे कभी कभी किसी वस्तु के नाम से किसी मालिक का नाम ले लिया जाता है जैसे कोई ट्रक चलाता है तो ट्रक को कभी कभी ठेला कहते हैं या कलकत्ता में ठेला एक चलता है जिसे आदमी खींचते हैं तो ठेला मंगाना हो तो ए ठेला वाला नहीं कहते हैं ए ठेला इसको ऐसे कह देते हैं वो ठेला नहीं है ठेला वाला है लेकिन ठेला के साथ रात दिन रह रहा है तो उसको भी ठेला कह देते हैं ए रिक्शा जैसे रिक्शे वाले को बुलाने के लिए ए रिक्शा कह दिया था। तो जो औसत से इतना रचे पचे हैं उनको ही औसत तो औसत संग त्याग यही वैष्णव आचार वैष्णव का ये बहुत बड़ा आचार है ये आचार है निगेटिव पाइंडिंग बचना जैसे श्रील प्रभुपा जी कहते थे जी भगवत में कहा गया है नो मेडिटिंग नो गैमलिंग नो इंटॉक्सिकेशन नोट नो, इलि, नो इलिशिड सेक्स ये जैसे जप करना है चैंटिंग करना है भगवान का दर्शन करना है क्लास सुनना है आरती अटेंड करना है ऐसा पॉजिटिव काम और इसके साथ ये चार काम नेगेटिव है इसको भी करना है मतलब बचना है नो मेडिटेटिंग नो गाइमिंग इनटोक्सन इत्यादि इससे बचना है इस जरूरी है कोई कहेगा ये तो करने लायक काम नहीं है तो इससे क्या बचना है अब तो यही सब खाते पीते भजन करोगे इससे बचना है तो चैतन्य महाप्रु कहते हैं औसत संग त्याग यही वैष्णव आचार तो ठीक है तो पूछा जाएगा असत कौन है इस संसार में बिल्कुल थर्ड क्लास का बिल्कुल गर्ित व्यक्ति कौन है जिसका संग नहीं करना चाहिए वो है स्त्री संगी एक असाधु स्त्री में अटैच्ड रहने वाला ये असाधु है असत बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है स्त्री में स्त्रियों में दो इस, दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं एक तो स्व स्त्री होती है अपनी पत्नी और दूसरे की पत्नी दूसरे की स्त्री तो दूसरे में तो आसक्त में की बात नहीं कर रहे हैं वो तो बहुत गणित है ही अपनी पत्नी में भी आसक्त कोई है तो असाधु है संग रहना बात है लेकिन अशक्त हो जा दूसरी बात नहीं तो कितने महान वैष्णव जैसे शिवानंद सेन श्रीवास पंडित लोग पत्नी के साथी थे श्री अद्वैताचार्य लेकिन उनकी मति केवल भगवान में थी चैतन्य महाप्रभ में रमी हुई थी स्त्री के साथ रहते हुए स्त्री में आशक्त नहीं थे परम उत्तम कोटि के वैष्णव थे भगवान कृष्ण में मन लगा था ये नहीं थे तो अपनी स्त्री में भी जो अटैच है स्त्रैण है वो एक कोटि का साधु है असाधु है असत स्त्री संगी एक असाधु एक मतलब एक संख्या वाचकफोल है, एक असाधु असत्य असाद तो स्त्री संगी है और दूसरा असाधु कृष्णा भक्त आर और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कोई स्त्री में आसक्त नहीं है तब तो साधु है नहीं दूसरे प्रकार का साधु है कृष्ण का अभक्त वो कुछ भी है स्त्री में आसक्त वो नहीं है लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है कृष्ण से बहिर्मुख है और माया मई माय वस्तुओं में उसका चित्र लगा है दूसरे तरफ लगा है तो वह अभी असाधु है तो इन दो प्रकार के असाधुओं से औसत से बचना चाहिए स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान बचने के लिए कह रहे कभी बताया जाता है किसी को ड्राइवरी सिखाई जाती है तो कैसे हैंडल पकड़ेंगे स्टेरिंग पकड़ेंगे चलाएंगे ये करेंगे तो सिखाया जाता है लेकिन बचने के लिए बहुत बात सिखाई जाती है इस हालत में ब्रेक देना चाहिए नहीं चलाना चाहिए ऐसे वैसे वैसे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ये नहीं कि बस चलाओ और देखो नहीं आगे कि क्या है लाल सिग्नल है कि क्या है और जा करके ढाही मार ये ऐसे नहीं बताया जाता पहले निषेध तो बताया जाता है। भक्ति में क्या क्या बाधक है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने में क्या क्या बाधक है इसको भगवान बता रहे हैं तो पहला बाधक है स्त्री स्त्री बाधक तो है तो इस रूप में कि व्यक्ति अगर उसमें फंस जाए तो बहुत भारी बाधा हो ये माया की फसावट है माया ने अनेक वस्तुएं पैदा किया है संसार में लेकिन सबसे जो मोहक चीज है पुरुषों के लिए वो है स्त्री इसमें कोई संदेह नहीं वो स्त्री तो जो स्त्री की माया में पड़ा हुआ है या है उससे बचना चाहिए बहुत दूर दूरे विसर्जन संगी का अर्थ होता है स्त्री संगी एक का साधु स्त्री संगी इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि स्त्री के साथ रहने वाला नहीं स्त्री में अटैच्ड रहने वाला सक्त रहने वाला वो एक असाधु है इसका मैं गलत अर्थ पाले करता था कि एक नंबर का असाधु है जो एक शब्द से नहीं एक का अर्थ है कि एक किस्म का और दूसरे किस्म का असाधु कृष्ण का अभक्त है वो भले दुनिया की दृष्टि में बहुत बड़ा साधु है क्या है ये है लेकिन अगर कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो भी बचने लायक है उससे बचना चाहिए उसका त्याग करना चाहिए स्त्री संगी तो जब चित्त की धारा किसी वैष्णव के भगवान के भक्त की भगवान के तरफ है तो ये खतरा नहीं करना चाहिए अगर वो स्त्री में अटैच होता है तो उसकी मत पुनः केवल स्त्री में चली जाएगी और जीवन का जो लक्ष्य है विफल हो जाता है फेल कर जाता है जिस पथ पर बढ़ रहा है उस पथ अवरुद्ध हो जाता है बहुत बड़ी बात है इसीलिए स्त्री संगियों का संग छोड़ना चाहिए और कृष्ण के जो अभक्त हैं कृष्ण से बहिर्मुख हैं कृष्ण को नहीं जानते माया में लिपटे हुए उनके संग से बचना चाहिए यही वैष्णवाचार संग त्याग ऐ वैष्णवाचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर न तथा स भवे मोह बंधस््य प्रसंगत योषित संज्ञा जथा पुणसो जथा तत्संग संगत ये भी भगवान कपिल बता रहे उस प्रकार का बंधन और किसी दूसरे कारण से नहीं होता है उतना ज्ञान नहीं घेरता है जितना स्त्री के संग से मोह होता है बंधन होता है या स्त्री संगियों के संग से होता है स्त्री में टेस्ट होना ये तो महानाशक है ही ये जीवन के परम लक्ष्य से व्यक्ति हाथ धो लेता है स्त्री में असक्त होने पर और स्त्री संग में स्त्री स्त्री संगी जो है उनका संग करना बड़ा घातक स्त्री का तो घातक है ही लेकिन स्त्री संगी का संग भी बड़ा घातक है वो ऐसी ऐसी बातें स्त्री के विषय में बोलेगा ऐसे कि स्त्री भावना उभर जाएगी जैसे कृष्ण के बारे में वर्णन किया जाता है तो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है कृष्ण चित्त में छा जाते हैं तो स्त्री संगी स्त्री के बारे में बात करेगा तो चित्त स्त्री में चला ही जाएगा निश्चित बल्कि कृष्ण कथा से स्त्री की कथा ज़्यादा तगड़ी है ज़्यादा बलवान है इसलिए तो सारी दुनिया स्त्री कथा में लगा हुआ है सब जगह स्त्रियों के बारे में जहाँ देखिए चित्र स्त्रियों का भरा पड़ा किसी दुकान में कहीं भी बस स्त्री का चित्र सैलून में जाइए तो स्त्री टंगी हुई है और आजकल तो स्त्री संगियों का संग सब जगह है जितने भी ये अभिनेता हैं सिनेमा वाले इनका सब जगह लोग टांग रहे हैं लगता है कि इष्ट यही हो गए घर घर में जहां तहां होटलों में सब जगह सारा संसार जोषित संगी हो गया है इससे संगी इसे बहुत बड़ा अज्ञान छाता है ये मन में आ जाता है कि स्त्री ही जीवन का पुरुषार्थ है भोग भोग भो, भोगना ही जीवन का लक्ष्य है यह मोह और उसके साथ बंधन कड़ा बंधन हो जाता है फिर छोड़ना कठिन हो जाता है न तथा से भवन मोह बंधस् जोशित संग जथा पुंसा तत्संग संगत कभी कभी तो स्त्री के संग से भी ज्यादा घातक स्त्री संगी का संग होता है जैसे आपने देखा होगा आग तो जलाती ही है अंगार से छू जाए तो कोई व्यक्ति जल सकता है लेकिन अगर अग्नि के संपर्क में रखा जाए लोहा को तो लोहा लाल हो जाता है और अग्नि के संपर्क से उसमें इतना ताप आ जाता है कि वो कहीं भी छेद कर सकता है लाल लोहा तो आग डायरेक्ट है स्त्री और उस आग के संपर्क में स्त्री संगी ज़्यादा घातक होगा लाल लोहा है कहीं भी दाग देगा कहीं भी छेद कर देगा स्त्री संग स्त्री की आसक्ति ऐसे है जैसे लोहा के लिए अग्नि का संपर्क आग के साथ बहुत देर तक रह गया लोहा तो खुद लाल हो गया वो आग ही है बल्कि अंगार से ज्यादा दागेगा है कि नहीं अंगार से ज्यादा लोहा घातक होता है तो स्त्री तो खतरनाक है ही मैंने स्त्री का अटैचमेंट मैं बार बार भूल जाता हूँ स्त्री में अशक्त होना है तो खतरनाक है लेकिन स्त्री संगी के संग में होना उससे भी ज्यादा घातक तो है उसे दूर तो ही रखना चाहिए कभी स्त्री के विषय में बात ना करे और कभी कभी स्त्री संगी अपनी पत्नी के विषय में बड़ाई करने लगेगा किसी दूसरे से एकदम साधु है एकदम अच्छा है ये है वो है अरे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ सब वही करती है ये अटैचमेंट बोलता है अटैच्ड है व्यक्ति इसलिए ऐसा बोल रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा दोष दृष्टि रखे जोगे जो पत्नी की प्रशंसा की जा सकती है लेकिन हद से सीमा से बाहर नहीं उसको स्त्री संगी कहते हैं हमेशा उसी के बारे में सोचना है विचारना है बोलना भी उसी के बारे में और सुनना उसी की कथा इसको स्त्री संगी कहते तो भगवान मना कर रहे हैं कि न तथा से भवे बंधा, मोह चलने प्रसंगत जोषित संगत यथा पुरुषो यथा तत्संगी संगत श्री भगवान जी बता रहे हैं, कपिल देव सत्यम शौचंद जो व्यक्ति स्त्री में अटैच होता है और जो स्त्री संगी का संग करता है स्त्री में अटैच होता है उसका को बता रहे हैं दोस्त कि उसका सत्य समाप्त हो जाता है हमेशा झूठ बोलता है सत्यम शौचम और उसकी अशुद्धि चली जाती है सत्य शौच दया मौन बुद्धि लज्जा श्री जस और क्षमा सौम दम और भग ऐश्वर्य संगत जाति संग क्षयम जिसके संग से सारा पूरा पूरा नाश हो जाता है खंडित संगमन शा खंडुषु संगम न कुछेश जो स्त्री में असक्त होता है उस पुरुष में उस पुरुष का वर्णन कर रहे हैं जो स्त्री में आसक्त पुरुष होते हैं उनमें सत्य नहीं रहता है बात की बात में झूठ बोलना है जब स्त्री में आसक्त है तो साँच तो बोल ही नहीं पाएगा आसक्त आशक, आसक्त रहता है तो, और सोच शुचिता तो रहेगी नहीं सुचिता नहीं रह सकते स्त्री में अशक्त रहने वाले उसका जूठा खाया क्या क्या ये सब कई चीजें शुद्ध होती हैं चार विचार का पालन नहीं कर पाएगा दया किसी पर दया नहीं रहती है दया सारा केंद्रित होकर के स्त्री में ही चली जाती है उसी पर जो दया करनी है जैसे तैसे और किसी पर दया नहीं दया नहीं होती आदमी अपने परिवार से भाई से भी द्रोह कर लेता है किस लिए स्त्री के कारण स्त्री में असक्त होने के कारण दया नहीं होती है जब भाई पर माता पिता पर दया नहीं होती तो दूसरे पर क्या वो दया करेगा दया नहीं रह जाती है और मौन अच्छा से वो बोलता नहीं है फालतू बोलता रहता उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है लज्जा नष्ट हो जाती है श्री नष्ट हो जाता है धन चला जाता है जश क्षमा क्षमा करने की सहन शक्ति चली जाती है सम दाम और भागा, जो भी पढ़ाई लिखाई है बड़ा पद है सब चला जाता है बड़ा व्यक्ति भी बड़े पद पर रहने वाला भी जिस स्त्री में आशक्त है उसकी चपलुसी करता रहेगा और उल्लाद से मारेगी फिर भी क्षमा कीजिए एक बार गलती हो गई ऐसे भगवान उदाहरण देते हैं कि राजा लोग जाते थे पहले दिग्विजय करने दिग्विजय करके दिशाओं में राजाओं को हरा करके आते थे कई दिन बीत जाता था कह करके गए थे कि हम आ जाएंगे पंद्रह दिन में अगर एक दिन भी लेट हुआ तो घर आने पर उसकी पत्नी पूछती है कड़ाके से क्यों देर किया मुझे पता है उधर किसी न किसी दूसरी स्त्री में तुम असक्त हो गए थे वो चाहती है केवल हम में ही आशक्त रहे तो वो डांटती है ठीक है जिसमें आशक्त है इतना दिन बिताए वहां चले जाओ यहाँ क्या करना है बाप राजा को डांटती है स्त्री डांटती है और जब ये गिरता है अपना मुकुट उतार करके चरण में रखता है पगड़ी उतार करके रखता है सरकार गलती हो गई देर हो गई अब अब नहीं जाएंगे अब नहीं जाएंगे जब चरण पकड़ता है तो चरण से मारती है चल ऐसे लोगों पर क्या विश्वास है तुम धोखा देते हो ये करते हो तो फिर चरण सहलाने लगता है चरण दबाता है कि नहीं मैं ऐसे गलती नहीं किया हूँ ऐसे बात की कसम खा रहा हूँ मैं किसी स्त्री में अशक्त तो नहीं था कुछ शत्रुओं के साथ युद्ध करने में थोड़ा देर हो गया ये हो गया वो कहते नहीं नहीं विश्वास तो उल्लास से मारती है। ये है माया का बल दिख आपी। दिख वे, दिख है आपी, दिग अपी दि दिग्जयी हैं, सारे दिशाओं को जीत लिए राजा इतना पराक्रम है युद्ध में लेकिन स्त्री के सामने घुटने टेंग देते तो इसको भगह कहते हैं आईश्वर्य कहाँ आईश्वर्य रहा और की तो बात छोड़िए पुरुरवा महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट से चंद्र वंश में वे कहते हैं कि मैं ऐसे उर्वशी के पीछे जा रहा था जैसे कोई गधा गधी के पीछे चलती है चलता है और गधी लात मारती है दुलत्ती मारती है फिर भी उसके पीछे पीछे चलता है गधों को देखा गया है ना? तो ऐसे मैं इसके पीछे चल रहा था महाराज पुनर्वा कह तो भगह चला गया ऐश्वर्य खत्म हुआ दया खत्म जस खत्म हरी लज्जा आदि सब खतु बरम हुत बह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति अग्नि धधक रही हो और धधकते हुए अग्नि में सीधे प्रवेश कर जाना अच्छा है जल जाएंगे केवल शरीर को हानि करेगा लेकिन ना सौरी चिंता विमुख जनसमवास बह सम लेकिन हे भगवान हे ब्रह्मा जी मुझे उन लोगों के बीच में कभी मत डालना जो कृष्ण से विमुख है यह दुख मुझसे नहीं सहा जाएगा कृष्ण विमुख जनों के बीच में डालने का यह दुख है हमको मत देना बल्कि जलते हुए अग्नि में सीधे प्रवेश कर जाना ठीक है बरम हुत बह जहाँ माँ द्राक्षी छीण पुण्याल क्वचित भगवत भक्तहीन मनुष्य एक श्लोक में कहा गया है कि मुझे कभी भी उनका दर्शन न हो जो भक्ति विष्णु हीन मनुष्य है भगवत भक्तहीनल मनुष्य क्वचित कहीं नहीं ये सब छड़ी यार वर्णाश्रम धर्म जैसे स्त्री और स्त्री संगी का संग छोड़ना है उसी तरह से वर्ण धर्म आश्रम धर्म भी छोड़ करके ए सब छाड़ी आर श्रम धर्म अकिंचन सब छोड़ करके कृष्ण के शरण में हो करके भजन करना चाहिए सर्वधर्मान पलित माँ में कम शरण अहम तमाम चैतन्य चरितमृत है वास्तव में भक्ति किसे कहते हैं शुद्ध भक्ति तो भगवान आकर के बताए किस चीज क्या, क्या क्या करना है साधु संग करना है और स्त्री संग और स्त्री संगी का संग नहीं करना साधु संग की महिमा बताने में इसके विपरीत पक्ष को उजागर किया गया है स्त्री संग और स्त्री संगी का संग इस साधु संग के ठीक अपोजिट संग, संग मतलब अटैचमेंट असक्ति हर एक स्थिति जय